राघारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय ति परशर सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्मयमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम परमधाम जगद्धाम यस्य नमा प्रवर्तितो येरणया बराकु रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम साग्र जा सहगण रघुनाथानीतम तमजीव साधु साद्वैत सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापाद सहगणलता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्वृता अज्ञाती मिरांध्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुन्मील ये नो तस्म श्रीगुर्व नम दिव्यारण्यकदुर्माध श्रीमद्त्गारिंहासस्थौ रतन श्रीमद्राधा श्रीदेव पृष्ठाली स्यम स्मरा जयता पंगो मंदमतेर्गति मत्सस्वपा भोजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ जय ब्रह्मादिजयसंद्रूढ़र्पकंदर्प दर्प <coughs> जयतिश्रीपतिर्गोपी रासमंडलमंडन नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जय मुदीर नारायणा नम नाराय नम नरोत्तमाय नमः दिव्य सरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणे नमस्क धर्मा वक्षे सनातनाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु प्रभोकुणापुराशे हे ूपुर्गतजन दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते दासो श्री जीव में कुरुतुमन दयाम द्राक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल पूज्यवर रसिकवर श्री बाबाजी महारेश छोटे बाबाजी महारे कृपा सुंद दास बाबाजी महारेश के श्री चंडार विद में कोट कोट बंधन पौरस्तर उनके इक्यावनवे त्रुधधान महोत्सव के उपलक्ष में उनके ही प्री करने के लिए श्री गौर गोविंद अष्टकालीन लीला उनका पावन स्मरण करते हुए उनके आनुगत्य में विराजमान हुए हैं श्री तात्पाध कृष्णदास सिद्ध बाबाजी महाराज मानसी गंगा उनके श्री चरणार्दन में कूट कुटब जिन्होंने कृपा करके गुटका ग्रंथों में श्री गौर गोविंद लीला स्मरण की अद्भुत पद्धति उपस्थित की अनंत अनंत अनेक अनेक ग्रंथों से अमृतमय वचनों को संकलित करके श्री भावना सार संग्रह जैसे अपूर्व ग्रंथ को उन्होंने सामने उस संकलन सार ग्रंथ को संकलन ग्रंथ को सामने प्रस्तुत किया जिसमें उनकी अपनी भी अनेक रचनाएं समाहित होकर के विराजमान हैं कहीं संगति को बैठाने के लिए पूर्व अपर क्रम को बैठाने के लिए वे भी जहां पर अपूर् से विराजमान हैं श्री गौरगौनी लीला में रात्रि लीला और मध्यान्ह लीला ये सबसे ज्यादा विकसित लीलाएँ हैं विस्तृत लीलाएँ हैं अन्य लीलाएँ है, छः घड़ी की और रात्रि लीला और मध्यान्ह लीला ये बारह बारह घड़ी की दोनों लीलाएँ विराजमान है हैं इसलिए पर्याप्त विस्तार श्री मध्यान्ह लीला में विराजमान प्रायः सभी गौण संभोग की लीलाएं भी श्री मध्यान्ह लीला के भीतर समाहित हैं श्री महाप्रभु ऐसे दिव्य कल्प वृक्ष करके विराजमान हैं जिनके हृदय में श्री गौर गोविंद लीला रूपी अपूर्व जो वृक्ष है युगल वे सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं जैसे वृक्ष में युगल रहते हैं ऐसे ही श्री महाप्रभु के हृदय में अष्टकालीन लीला विराजमान है और अष्टकालीन लीला का श्रीमंद महाप्रभु इस प्रकार आस्वर्द करते हुए विराजमान हैं। जब श्री महाप्रभु निकुंज मंदिर में आप प्रवेश करते हैं अंतश्चिंत स्वरूप में श्री राधा भाव में युक्त होकर के श्रीमंद महाप्रभु जब प्रवेश करते हैं तो नवद्वीप में उनके जितने भी भक्तगण हैं वे भी उस लीला में प्रवेश करते हैं गुरुदेव श्री किशोरी जी की कृपा से दीक्षा काल में ही हमारे हृदय में दो सिद्ध स्वरूपों की स्थापना कर दी जाती है एक श्रीमद महाप्रभु के अनुगत किसी विद्यार्थी का स्वरूप और दूसरा श्री नुकुंज मंदिर में श्रीमंद महाप्रभु के द्वारा अनर्पतचरी भक्ति के रूप में प्रदान किया गया मंजरी स्वरूप इनमें श्रीमंद महाप्रभु उनके हृदय में श्री गौर लीला विराजमान है अतः गौर गौर लीला के क्रोध में हृदय में श्री कृष्ण लीला विराजमान है और गौरलीला का स्मरण करते हुए कृष्ण लीला का स्मरण अपने आप ही हो जाता है गौरलीला मृतपुर कृष्ण लीला, लीला सुकर्पुर जैसे रबड़ी में इलायची डाल दी जाए ऐसे ही श्री गौरलीला यदि रबड़ी है तो श्री कृष्ण लीला उसके माधुर्य को बढ़ा देने वाली उसकी आस्वाद को बढ़ा देने वाली सुकर्पूर होकर के सुगंध होकर के विराजमान उसे लीला और भी अधिक मधुर हो जाती है श्री कृष्ण लीला अकेले यदि आस्वादन की जाए तो वो है कच्चा गोला और यदि महाप्रभु के माध्यम से उस लीला कृष्ण लीला का आस्वादन किया जाए तो वही हो जाए रसगुल्ला श्रीमन महाप्रभु उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए भक्तगण सबसे पहले अपने यथावस्थित शरीर में जब भी विराजमान हैं तो जल्दी से उठकर के तैयार होकर के श्री गुरुदेव उनकी सेवा करते हुए उनके पास में पहुंचकर के श्री गुरुमंजरी उन गुरुमंजरी को श्री गुरुदेव उनको जगा करके और उनके साथ श्री गौरलीला में प्रवेश एक स्वरूप से और प्रकाश भेद से फिर गौरलीला से ही श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करते हुए साधक विराजमान होंगे तो एक साधक श्री गौरलीला का स्मरण कर रहा है श्री कविकर्णपुर गोस्वामी उपाध्य ने श्रीमद महाप्रभु की जिस अष्टकालीन लीला का स्मरण किया उसका आश्रय लेकर के एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि सहाल श्री राधा हरलीला बहुविध्या स्मरण पुलकित व्यक्तम मध्यान्हियालकितुर्गदच्यक्त चजन गगना स्वजन गण मध्य नुकुते शची सुंदूर स्तम मम मनस्तम बत के अरे भैया मेरे मन श्री महाप्रभु जिस लीला का स्मरण करते हैं उस लीला का तू स्मरण कर मध्यान्हन लीला चौथायाम दस बज करके अड़तालीस मिनट से ले और आगे ये लीला बारह याम की बारह घड़ी की ये लीला आगे विस्तार को प्राप्त होगी तो सहाल श्री राधा सहित हरि कथाम व श्री सखी के साथ में श्री राधा अनेक अनेक प्रकार की हरि लीला जो हैं उनको करते हुए विराजमान हो रही हैं श्रीमद महाप्रभु उन्हीं लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो सहाली श्री राधा सहित हर लीलाम बहुविधाम स्मरण श्री राधिका की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए मध्यान्हकालीन श्रीमद महाप्रभु पुलकित तो तन हो महाप्रभु का श्रीअंग गदगद है और तो मध्यान्ह में प्रसाद के बाद में आरती के बाद में श्रीमद महाप्रभु श्री कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं गौर लीला श्री राधा कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे हैं और उसमें श्रीमद महाप्रभु गदगद तनु हो रहे हैं बुरुवं व्यक्तम तामच मध्ये मध्य और श्री महाप्रभु उन लीलाओं का स्मरण करते हुए और श्री श्रीवास गदाधर श्री अद्वैताचार्य मुरारी गुप्त जितने भी भक्तगण हैं वे सब विराजमान हैं उनके मध्य में श्री महाप्रभु अपने प्रकोष्ठ में उस लीला का स्मरण करते हुए विराजमान हैं स्वजनगण मध्ये अनुकोते और वर्णन करते करते श्री महाप्रभु उस लीला का कहीं अनुकरण करते हुए भी चले जाएं शची सुन भजम मनस्तम बद सदा अरे भैया मेरे मन तू उन गौर हरी की लीला का स्मरण कर तो सहाली श्री राधा उनके सहित तो अनेक प्रकार की जो हरिला हैं उन मध्यान्हकालीन हरि लीला का श्रीम महाप्रभु स्मरण कर रहे हैं उनका तुम स्मरण करो श्री विश्व चक्रवर्ती जी इसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि मध्या सह तई स्वर्षदगण संकर्तनादृश साइतेन्दुदाधर किल सह श्रीलावधत प्रभु आरामे मृदुमत शिशिर तय भंगद्विजनादीते स्वृंदा विपन्न स्मरन भ्रमत मध्ये मध्येम्यम मध्यान्ह में श्रीमन महाप्रभु आप विराजमान हैं <coughs> आपके पार्षद आपके साथ में हैं संकीर्तनाथ ईदम वे मिता गौर हरी पार्षद गणों के साथ में आप आनंद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं और साध्वी तेन्दो गदाधरम और उस समय श्री अद्वैत चंद्र उनके साथ में अद्वित चंद्र भी विराजमान है अद्वैताचार्य जी भी महाप्रभु जिस समय संकीर्तन करते हैं उस समय अद्वैताचार्य उनकी भरी हुई भौए हैं और भौओं को नचाने में बड़े कुशल हैं नृत्य के साथ में उनकी भोंएं नाचती हैं अद्विताचार्य की यह उनकी विशेषता है तो साद्वैत इंद्र श्री अद्वित चंद्र उनके साथ में और गदाधर पंडित वे गदाधर पंडित विष्णुमन महाप्रभु के साथ में सर्वदा सर्वदा विराजमान श्री शची माने ने पंडित को आदेश दिया है कि निमाई तो ये बाबरा है तुम इनके साथ में रहना इनकी सदा रक्षा करना क्योंकि एक दिन महाप्रभु व्याकुल होकर के सब भक्तों से पूछ रहे हैं कृष्ण कहा हैं कृष्ण कहा हैं कृष्ण कहा हैं और किसी ने भक्त कहा कृष्ण तो आपके हृदय में हैं और ये सुनते ही श्री महाप्रभु अपने नखों को अपने बक्षस्थल में घोपेतने लगे और सीना फाड़ने लगे वो तो पास में श्री अद्विताचार्य श्री गदाधर पंडित खड़े हुए थे गदाधर पंडित ने महाप्रभु के दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया बोले मारे ये क्या कर रहे हो गजब हो जाएगा शची माँ देख करके एकदम चौंक गई और श्री शची मां ने श्री गदागर पंडित उनको आदेश प्रदान किया कि तुम महाप्रभु के पास में सदा सदा महाप्रभु के साथ में रहना और महाप्रभु कहीं कोई पागलपन नहीं कर बैठे ऐसा तो श्री गौर गदाधर उनकी अपूर्व जोड़ी श्री नवद्वीप में विराजमान तो साद्वैतम श्री अद्वैत साद्वैतेंदु अद्वैत चंद्र उनके साथ में और गदाधर श्री गदाधर पंडित वे भी साथ में हैं किल सहश्री लाभधूत प्रभु और अवधूत प्रभु उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं, नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु वे तो अवधूत होकर के विराजमान वे भी साथ में विराजमान हैं आराम में है। श्रीम महाप्रभु आप कभी अपने भवन के आराम में अपने भवन के बगीचे में कभी श्रीवास पंडित जो है उनके बगीचे में कभी टोटा गोपीनाथ उनके बगीचे में आनंदपूर्वक कहीं विराजमान है मध्यान्ह में अलग अलग जगह कभी कभी तो आरा में मृद मार कोमल शीतल पवन चल रही है शीतल से ननाद कर रहे हैं और श्री वृन्दावन का वो टोटीनाथ टोटा गोपीनाथ के उस बगीचे का दर्शन करके स्वम वृंदाविपनम स्मरण श्रीमद महाप्रभु खो जाते हैं और अपने आप को श्री विपिन में मैं विचरण कर रहा हूं ऐसा विचार करते हैं भ्रमत स्तंभ गौरम में हम ऐसे श्री टोटा में विचरण करते हुए श्रीमद महाप्रभु उनका हम ध्यान कर रहे हैं अपूर्व सुंदर वृंदावन की ही छवि श्री टोटा गोपीनाथ में बगीचे में अपूर्व रूप से विराजमान है श्रीमंद महाप्रभु वहां आनंदपूर्वक विचरण करते हुए विराजमान है तो मध्यान्ह में अपने पार्षदों के साथ में करते हुए अद्वित प्रभु श्री गदाधर श्री नित्यानंद प्रभु जितने भी भक्तगण हैं उनके साथ में श्रीमंद महाप्रभु उस लीला का स्मरण करते हुए आनंदपूर्वक विराजमान हैं। ऐसे श्री गौर हरि की लीला और वर्णन करते करते श्रीमद महाप्रभु आप श्री राधा भाव को धारण करके राधा भाव सुब सुमित होकर करके जब श्री ब्रज लीला में प्रवेश करते हैं उस समय भक्तगण भी उनके साथ श्री ब्रज लीला में प्रवेश कर लेते हैं श्री महाप्रभु जिस ब्रजलीला का स्मरण कर रहे हैं उसका ही श्री रूप गोस्वामी जी स्मरण मंगल स्त्रोत्र के आठ श्लोकों में दो श्लोक तो प्राण के भम है ऐसे कुल दस श्लोकों में दो श्लोक और आठ यम के आठ श्लोक उन आठ श्लोकों में उस लीला का स्मरण करते हुए महाप्रभु विराजमान है ये गौरहरी की लीला का वर्णन किया अब सूत्र रूप में श्री ब्रज की जो लीला है निकुंज लीला उस निकुंज लीला का वर्णन कर रही है संगोदित विविध विकारादि भूषा प्रमुख वाम्योत्मरमख ललता दयाल नर्माप्त शात दोलारण्याशी हृति रति मधुपानार्क पूजा दि राधा कृष्ण सुतृप्त परजन घटेया सेव्य मानव स्मरामी मध्यान्ह लीला का स्मरण श्री बुज लीला का मध्यान्ह हो गया है माने 10 बज कर 48 मिनट से लेकर के ये जो लीला है वो लीला आप विराजमान हो रही है इसमें मध्यान्हों ने ये मध्यान्ह जो है वो मध्यान्ह के बाद में ये आपूर्व लीला जो है वो विराजमान है तीन बजकर के छत्तीस मिनट तक दस अड़तालीस से लेकर के तीन छत्तीस तक का जो बारह घड़ी की जो लीला वो मध्यान्ह लीला अन्योन्या संबोधित उस समय श्री प्रिया लाल दोनों आप श्री राधा में श्री कुसुम सरोवर पर मिल रहे हैं विविध विकाराधि भूषाण प्रमुख धव श्री किशोर जी का अपूर्व श्रृंगार इस समय महाभाव रूप श्रृंगार जो है वो ही श्री किशोर जी में विराजमान है विविध विकार उनसे युक्त होकर कि श्री राधे का विराजमान है जहाँ श्री किशोरी जी ने लज्जा रूपी साड़ी धारण कर रखी है मान रूपी कंचकी जिन्हें धारण कर रखी है कौटुल्य रूपी कज्जल जिन्होंने नयनों में धारण कर रखा है कृष्ण कथा श्रवण करने की उत्कंठा रूपी जो कर्ण आभूषण हैं उनको जिन्होंने धारण कर रखा है प्यारे के अधर पान करने की अभिलाषा वही नाक का गजमुक्ता बन करके विराजमान है सौंदर्यामृत लावण्यामृत और माधुर्यामृत इन तीन स्नानों को प्राप्त करके श्री कृष्ण प्रीति रूपी गंध उसको धारण करके श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो हार उनको धारण करके कृष्ण मिलन की उत्कंठा रूपी जो चंचलता है उत्कंठा वही नूपुर के रूप में धारण करके श्रीप्रिया स्वयं महाभाव स्वरूपा और उनका जितना श्रृंगार है वो श्रृंगार भी महाभाव स्वरूप हो करके ही विराजमान ऐसी शिवप्रिया आप आनंदपूर्वक श्याम सुंदर के साथ में विराजमान हैं तो शिवप्रिया जिस समय श्री राधा में श्री वृंदावन में आप पदार्थी हैं उस समय शिव प्रिया के श्री अंग में विविध जो विकार उत्पन्न होते हैं वे विकार ही आभूषण हैं तो जो भाव था वह भाव ही संधनी शक्ति से युक्त होकर के आभूषण बन जाए जैसे प्रीति नामक स्थाई भाव है वही यदि संधनी शक्ति से युक्त हो जाए तो वह हार का रूप धारण कर ले कृष्ण मिलन की जो उत्कंठा है वही यदि संधिनी शक्ति से युक्त हो जाए तो काम का कुंडल बनकर के विराजमान हो जाए संधिनी शक्ति वस् को कहीं रूप दे देती है भाव को रूप प्रदान कर देती है ऐसे श्रीप्रिया स्वयं भी भाव रूप हैं, वे आह्लादी शक्ति स्वरूपा हैं जिनमें अपने आप को प्रकाशित करने की संबित शक्ति भी विराजमान है और संधिनी शक्ति के स्वरूप को धारण करके वे ब्रश्वान नंदिनी श्री राशेश्वरी शामा किशोरी जो होकर के वे विराजमान हो जाती हैं तो संधिनी शक्ति नयन गोचर श्रीप्रिया को बना देती है संधिनी शक्ति के द्वारा उनका आस्वादन संबित शक्ति के द्वारा होता है उनका स्वरूप आल्हादनी शक्ति है तो स्वयं आल्लाद रूप आह्लाद एब्स्ट्रैक्ट है वो कहीं अनुभव होगा वो होगा संबित, संबित शक्ति के द्वारा परंत तो दृष्टिगोचर होगा वह संधिनी शक्ति के द्वारा ऐसे लादनी संधिनी संबित इन तीनों में लादनी शक्ति की जहां प्रधानता है ऐसे स्वरूप में श्री किशोरी जी विराजमान है तो विविध बेकाराधिषाम प्रमुख धम श्री प्रिया के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया ने जितने भी श्रृंगार धारण कर रखे हैं वे हृदय के जो बेकार हैं माने भाव वे भाव ही श्रृंगार बन करके श्री प्रिया उनके श्रीअंग के ऊपर विराजमान हो रहे हैं और संपूर्ण वृंदावन में अपने स्वरूप का ही अपने भावों का ही प्रतिबिंब श्री प्रिया देख रही हैं कंठाते लोलम कभी शिप्रिया में बाम्यता उत्पन्न हो रही है और कभी प्यारे से मिलने की उत्कंठा उत्पन्न हो रही है अद्भुत रूप से जहां दरस है वहां परस की चाह है जहां परस है वहां दरस की चाह है तो बाम्य उत्कंठा दोनों विराजमान है मिलन के समय बाम में है तो फिर जहां परस के समय बाम में है वहां पर फिर मिलन की जो उत्कंठा है वो दरस की चाह और जहां दरस के दरस है वहां परस की चाह जहां दरस वहां पर परस की चाह और जहां परस वहां दरस की आह दोनों के दोनों एक काल में विराजमान है और इस प्रकार भूख और भोग्य सामग्री दोनों श्री प्रिया में एक काल में विद्यमान है तो बह्य उत्कंठा ते लो लहु किशोरी जो बह्य धारण करके भी विराजमान है परस के समय और जब बाम्य धारण करती हैं दर्श करती हैं तो फिर परस की चाह हो जाती है उत्कंठा धारण करके आप विराजमान हो रही हैं स्मरमख ललता दयालश नर्माप्त सातव और उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर की सब प्रकार से सेवा करते हुए विराजमान महाभाव स्वरूप और श्री राधिका आज श्याम सुंदर के साथ में मिलकर के जो आनंद का प्राप्त का आस्वादन करती हैं आज रसराज महाभाव दो मिलकर के अद्भुत रूप से उस लीला का आस्वादन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो स्मरण स्मरमख ललता जो अपूर्व रूप से कंदर पे यज्ञ उस कंदर पे यज्ञ में अर्थात श्री श्याम सुंदर के साथ में दरस और परस इस यज्ञ में ललता दयाल निर्माप्त शातव सखीगण उस समय विराजमान हैं और सखीगणों के साथ में परिहास करते हुए भी विराजमान है ये सखीगण सदा सदा श्री प्रिया लाल के साथ में परहास करती हुई विराजमान हो रही हैं उनसे धर्म आप के द्वारा माने प्राप्ति किया है सातव माने परम सुख श्री प्रियालाल दोनों को परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है फिर श्री वृंदाजी प्रियालाल दोनों को पधरा करके श्रीमद वृंदावन निकुंज में ले जाती हैं वहाँ पर कहीं जो पापस ऋतु किसी वृंदावन के किसी प्रांत में विराजमान हैं किसी प्रांत में वसंत ऋतु विराजमान हैं किसी प्रांत में ग्रीष्म ऋतु विराजमान हैं कहीं पर शरद ऋतु विराजमान हैं वृंदावन के छह जो विभाग वे छ विभाग पूर्वक विराजमान हैं कहीं वसंत कांत कहीं निदाग सुभग कहीं वर्षा हर्षद कहीं शरदा मोद कहीं अपूरुषे शिशिर कहीं हेमंत सुखद जो शिशिर सुखद कहीं हेमंत कांत जो वृंदावन के विभाग हैं उन सब छह ऋतुओं के विभाग में श्री वृंदा युवल सरकार को वृंदावन के अधिश्वरों को आप निरीक्षण कराने के लिए जिस समय ले जाती हैं उस समय शिव वृंदावन की अपूर्व शोभा वृंदावन सखी अपनी अपूर्व शोभा को जिस समय प्रकट करती हैं उस समय गौण संभोग उन सब का आस्वादन प्राप्त करते हुए कभी दोला माने हिडोरा जहां पावस ऋतु विराजमान है वहां हिडोला पड़े हुए हैं श्री सरकार नित्य हिडोला नित्य होरी नित्य यहाँ पर चंदन यात्रा जितनी भी ऋतु हैं वे सब सदा विराजमान और जितनी भी लीला वे लीलाएं भी सदा सदा प्रत्येक कुंज में नित्य विराजमान हैं तो दोला अरण्य माने वृंदावन में विचरण कर रहे हैं कवि वंशी हृति बैसी चोरी लीला जो है उसका अनुकरण करते हुए कभी मिलन कहीं मधुपांग कभी सूर्य पूजा इनको करते हुए श्री प्रियालाल दोनों के दोनों आनंदपूर्वक मध्यान्ह लीला में विराजमान हैं ऐसे राधा कृष्ण सुतृप्त श्री राधा कृष्ण सुतृप्त होकर के विराजमान हैं परिजन घटिया सेव्यमान स्मरामी जो परिजन हैं मंजरीगण सखीगण उनकी घटा से सेव्यमान होकर के श्री प्रियालाल विराजमान हैं, तो सारी लीलाओं को करने के बाद में अंत में श्री जटलाजी आती हैं बोले अरे अभी तक तुम्हारी सूर्य पूजा नहीं हुई क्या तब श्री प्रियालाल उनको होश आए श्री ठाकुर छुप जाएं और प्रिया जी जटिला जी के साथ में सूर्य पूजन करने के लिए जाएं और तब श्याम सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके बड़ा सुंदर यज्ञोपवीत पहन रखा है तलख लगा रखा है चोटी शखास सूत्र इनसे युक्त होकर के कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करा करके आए और कल्पित मंत्रों के द्वारा श्री राधा रानी को सूर्य पूजन कराएँ सूर्य पूजन कराने के बाद में फिर श्री जटलाजी राधिका को संग में लेकर के अपने भवन जाए श्री प्रिया पीछे मुड़मुड़ करके देखती हुई कोई बहना बना करके देखती हुई श्री श्याम सुंदर को आप लौट करके पधारती हैं ऐसे परजन घटिया सेव्य मानो स्मरामी ये मध्यान्ह लीला सुविस्तृत होकर के विराजमान है जिसमें अनेक अनेक भाव विराजमान श्री राधा कुंड मिलन की ली पहले श्री कुसुम सरोवर की लीला वंशी चोरी इत्यादि लीलाएं और फिर श्री राधा में बिलास राधा में शयन करना और शयन के बाद में फिर मध्यान्ह जब पूरा हो रहा है उस समय करीब ढाई बजे के करीब तीन बजे के करीब ढाई बजे के करीब फिर श्री सूर्य पूजन करने के लिए श्री राधे का सूर्य पूजन करके फिर अपने अपने भवन में जाएं इन लीलाओं का यहां स्मरण किया जाएगा इन लीलाओं का आगे वर्णन किया जाएगा मध्यान्ह की लीलाओं का अथात्र घोषेश्वर नंदन प्रिया पृथक प्रत युगपन निजेंद्रिय आकृष्ट चित्ता प्रिय संगमोत्सुक स्वम शांत अवदत्त विशाख काम गोविंद लीलामृत में वर्णन कर रहे हैं कि श्रीप्रिया अपनी सखी विशाखा से कह रही हैं कि अरे सखी विशाखा ये श्री श्याम सुंदर मेरी पंच इंद्रियों को बरबस आकर्षित करते हुए विराजमान हो रहे हैं सौंदर्या मृत सिंधु भंग ललना चित्राद्य संप्लाव कह कर्णानंद सदर्म रम्य वचन कोटीन्द्र शीतांगक सौरभ्यामृत संप्लवामृत जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेन्द्र सतस्कर शि बेला बला पंचेन्द्रिया न्यायालय में श्री प्रिया उस समय सूर्य पूजन के बहाने आप पढ़ारी हैं और श्री विशाखा से कह रही हैं रास्ते में चलते चलते श्री विशाखा से कह रही हैं कि श्याम सुंदर का सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्राद्री कि हम ललनाओं का चित्र एक अद्री माने पर्वत के समान है और श्री श्याम सुंदर उनका सौंदर्यामृत ऐसा है जो कि एक समुद्र है जो समुद्र इस पर्वत को भी डुबो देने वाला है तो सौंदर्य अमृत का सिंधु श्री श्याम सुंदर है और जैसे समुद्र किसी पर्वत को डुबो दे ऊंची ऊंची लहर है तो पर्वत को भी डुबो दे ऐसे ही ललना चित्राद्रि, ललनाओं का चित्र वो आद्री वो एक पर्वत के समान है जिसको संप्लाव कहा जिसको डुबो देने वाला है ऐसा श्री श्याम का सौंदर्य मन रूप अद्भुत अब श्याम के वचन कैसे है? शब्द के बाद रूप आया रूप के बाद में शब्द आए शब्द कैसे हैं बोल कर्ण आनंद सनर्म रम्य बचना काम को आनंदित देने वाले नर्म परहास से पूर्ण श्री श्याम के मधुर वचन हैं तो रूप भी सुंदर और रूप के बाद में शब्द भी सुंदर शब्द स्पर्श रूप रसगंध सबका वर्णन चल रहा है तो रूप भी सुंदर शब्द भी सुंदर स्पर्श कैसा है श्री किशोर जी का नहीं हैंग कहा करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसे एक काल में उदय हो गए हो और उन चंद्रमाओं के स्पर्श को प्राप्त करके जैसे अमृत में कोई व्यक्ति नहा ऐसे ही श्री प्यारे का स्पर्श ऐसा है जो कि मेरी त्विंद्रिय को अपूर् से आनंदित कर रहा है तो नेतृय को सौंदर्य अमृत रूपी जो इंद्री है श्रोत्र उसको श्री श्याम सुंदर के परिहासपूर्ण वचन मेरी त्वगिंद्री त्वचा उसको श्री श्याम के करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक शीतल उनका स्पर्श मेरी त्विंद्री को आनंदित करने वाला है सौरम्यामृत संप्रत जगत पीयूष रम्या श्री श्याम सुंदर की गंध श्री अंग से ऐसी प्रकट हो रही है कि सौरभ्यामृत संपल संप्ल आवृत जगत के संपूर्ण जगत को अपने अंग की सुगंध से वे आप आपलु कर, कर हैं श्याम सुंदर के अंग से ऐसी गंध निकल रही है जो पूरे वृंदावन को सुरभित करती हुई विराजमान हो रही है जो मेरी ज्ञानेन्द्र को नासिका को अपूर् से आनंदित कर रही है और पीयूष रम्य अधर हा। अधर का तो कहना ही क्या वे अधर तो अमृत के सार होकर के विराजमान हैं, पीयूष रम्य अमृत से भी मीठे उनके आधार होकर के विराजमान हैं, अरी सखी विशाखा क्या करूं श्री गोपेंद्र सु सकर्षित बलात् पंच इंद्रियान न्यायालय में वे गोपेंद्र सुत मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक हरण कर रहे हैं अरी सखी मेरा मन एक घोड़ा है श्री श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हैं महाडाकू इस मन रूपी घोड़े के ऊपर मेरी पांच इंद्रिया विराजमान हैं परंतु श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इन महा डाकुओं ने बटमारों ने हाय इस मन रूपी घोड़े के ऊपर धैर्य विवेक लज्जा लज्जारूपी महासंपत्ति को सार्थ बाह को आरोपी देख करके चढ़ा हुआ देख करके लूट मचा दी और लूट करके धैर्य विवेक लज्जा रूपी सारी संपत्ति को इन डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं ने लूट करके जो धैर्य विवेक इत्यादि मन के भीतर विराजमान था और इंद्रियों में जो दर्शन करने की उत्कंठा थी उस पूरी उत्कंठा को श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप गंध ने लूट लिया तो मन की संपत्ति भी लूट ली और मेरी नेत्र के भीतर जो सौंदर्य की संपत्ति थी जो कानों में सुंदर के लिए कानों के भीतर श्रवण की उत्कंठा थी त्वचा तो में जो स्पर्श की उत्कंठा थी जो वहां में जो रस की उत्कंठा थी कानों में जो श्रवण की उत्कंठा थी नासका में जो आघ्रण की उत्कंठा थी इस उत्कंठा को भी बरवस शब्द स्पर्श रूपरसगंध शाम सुंदर के इन पांचों डांकुओं ने मेरी पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर दिया तो इंद्रियों को तो बांध करके अलग पटक दिया है अपने पास में रख लिया और मन रूपी घोड़े के ऊपर शाम के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों के पांचों घोड़े के ऊपर बैठ गए अब बिचारा घोड़ा एक और उसके ऊपर सवार यदि पांच पांच हो जाए तो घोड़े की क्या दशा होगी एक लगाम को इधर और इधर तांगता है दूसरा कहता है इधर तांग घोड़ा कभी इधर मुड़ने की कोशिश करता है तो पहला एक तरफ से एक लगाम खींचती है दूसरी तरफ से दूसरी लगाम खींचती है बेचारा घोड़ा तो मरा जा रहा है अरे इस घोड़े को कोई एक सवार हो तब तो वो एक रास्ते पे चले जब रूप की ओर आकर्षित होता है तब तक रूप जब उसको में करता है तब तक गंध बश में कर लेती है तब तक शब्द बश में कर लेते हैं और ऐसे बिचारा घोड़ा मरा जा रहा है अरी सखी क्या करूं क्या करूं तो श्री गोपिंद सुत सकते बलात् पंच इंद्रिया न्यायालय में अरी सखी श्याम सुंदर गोपिंद सुत ब्रजराज कुमार वे मेरी इंद्रियों को बलपूर्वक अपने आप अपनी ओर खींचते हुए विराजमान हो रहे हैं और फिर श्री प्रिया एक एक इंद्री जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके माधुर्य का वर्णन करती हैं कि आह प्यारे का रूप नवामुद्युति ही नए बादल के समान अपूर्व द्युति वाला है वो मेरे नेत्रों में स्प्रहा उत्पन्न कर रहा है श्री श्याम सुंदर का कंठराव परम मीठा कंठ के साथ में कभी वे मन ही मन में गुन करते हुए ऐसा कहते हुए कभी गुनगुनाते हैं शब्द स्पष्ट नहीं है तो और भी मीठा जब गुनगुनाहट के साथ में वे आकार में कोई गायन करते हैं आ ऐसा करते हुए आकार में जब गायन करते हैं तो गुनगुनाहट से भी ज्यादा मीठा फिर जब तरंग में कोई गीत वह मधुर स्वर में धीरे धीरे लय में गाते हैं तो गीत और भी सुंदर सुंदर और गीत के साथ साथ में यदि कोई सखा वाद्य बजाने लगे यदि वृंदावन के वृक्ष ये अपूर्व रूप से पक्षी अपूर्व रूप से स्वर देने लगे तो वाद्य के साथ में वो गायन और भी अधिक मधुर और जब श्री श्याम सुंदर कभी स्वयं वंशी बजाते हुए आप गायन करें तो उनका वंशी के साथ में जो गायन वो तो कितना सुंदर तो अली कौन छोटा कौन बड़ा कैसे निर्धारित करूं कि कंठ मीठा है कि गुनगुनाट में जो गुनगुन -गुन करके गाना है वो मीठा है कि आकार में गाना मीठा है कि कविता के शब्द मीठे हैं कि उनका आलाप मीठा है कि उनके वाद्य बृंद मीठे हैं परंतु तो कभी नृत्य करते हुए वाद्य बृंद बजाते हुए गायन करते हुए जब भी विराजमान हैं तब और भी मीठे हो करके वे विराजमान हैं तो श्री श्याम सुंदर के सनर्म बचनामृतई स्नापित कामनी मानसाह कामनियों के मन को बशीभूत करते हुए उनके जो मधुर वचन हैं वे समय मदन मोहन सखित कर्ण वे मदन मोहन मेरे कानों में अपूर्व स्पृह उत्पन्न करते हैं कभी उनकी कुरंग मद बपु बपहू श्री महावाणी जी में वर्णन किया श्री जी के श्री लाल जी के श्रीअंग में अष्टगंध विराजमान है आठ प्रकार की सुगंध अलग अलग श्रीअंगों में आठ प्रकार की जो सुगंध है कहीं कपूर की सुगंध है कहीं केशर की कहीं कस्तूरी की कहीं सुंदर जो धू अगुर उसकी सुगंध अनेक अनेक जो अष्टगंध है वे अष्टगंध श्रीअंग में अपूर्व रूप से विराजमान है और वो सुगंध कभी कमल की जो सुगंध है वो विराजमान हो रही है कहीं अपूर्व सोध सोधी जो सुगंध है वो श्री अंग से प्रकट हो रही है कभी चंदन की अपूर्व सुगंध है अभी सखी विशाखा सखी तनोत नास मदन मोहन वे मदन मोहन मेरे हृदय में नासका की स्प्रहा उत्पन्न कर रहे हैं श्याम सुंदर का रूप कभी कभी मुझे आकर्षित करता है हरिंदमि कवाट का उनके बक्षस्थल ऐसे लगते हैं जैसे कोई इंद्र नीलमणि का विशाल कवाट हो कोई फाटक हो ऐसी फाटक की सी शोभा द्वार जैसी शोभा उनके बक्षस्थल की विराजमान हो रही हैं कलश हंत गलह उनकी भुजाएं अर्गला के समान विराजमान हैं, श्री श्याम परम शीतांगक होकर के विराजमान हैं, वे श्री श्याम मेरे वक्षस्थल में स्पर्श की इस स्पर्हा प्रकट करते हैं कभी उनका अधरामृत हर हम गोपियों की जो संपत्ति उसे ये वंशी मुरली अपने आप पी जाती है प्रदिव्यत अध सुकृत लभ्य फेलामृत कोई सुकृत वाला जो है वो इस फेला को प्राप्त करे तो सुकृत लभ्य फिलमृत बड़ा सुंदर श्री श्याम सुंदर के का बड़ा सुंदर एक विशेषण दिया सुकृत लभ्यू फेलामृत हमारे इतने भाग्य कहा कि उस फेलामृत को हम प्राप्त कर सके आह ये वंशी बड़ी भारी धन्य है वास्तव में यह वंशी परम परम धन्य हैं जो श्री श्याम सुंदर इस वंशी को अपने फेला के द्वारा जो वस्तु प्राप्त प्राप्त हो उस को फेला को प्राप्त करा रहे हैं सुदल बीट का है अधराम जब पान चबाते हैं तो पान की सुगंध से युक्त होकर के उनका अधरात अपूर्व रूप से विराजमान हो रहा है सुंदर अहबल का जो पान है अहबल्ली कहते हैं पान को तो पान के पत्ते को चवाते हुए जब ये विराजमान हो रहे हैं अरे सखी श्याम सुंदर के ये अधरात मेरे जिह्वा में स्पृहहा उत्पन्न करते हैं तो कभी नेत्रस्पृहम कभी कर्णस्पृहम कभी नासास्पृहम कभी बक्षस्पृहम और कभी जिह्हा ऐसे प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसा कहते कहते श्री प्रिया एकदम विमोहित हो जाए तब श्री श्यामचंदर ने बंशी निकाली और बंशी निकाल करके श्री श्यामचंदर जो बंशी बजा रहे हैं आज निशिष्ट था दूती के रूप में वो बंशी काकली श्री प्रिया के कान में पहुँच रही है श्रीमत महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु वर्णन करते करते कि आह प्यारे की वंशी ऐसी प्यारे की वंशी ऐसी और ये कहते कहते महाप्रभु राधा भाव में विराजमान हो जाए और कह रहे हैं कि अरी सखी ये वंशी पहले बेन नाम करके एक राजा हुआ मालूम होता है वो बेन बड़ा बदनाम हो गया उसने ही बेणू के रूप में दोबारा जन्म लिया है जो बदनाम हो जाता है वो अपना नाम बदल करके आता है उसी नाम में नहीं आता है इसलिए वो बेणु बेन राजा बेरू बन करके अब आया है थोड़ा सा नाम उसने बदल लिया है उकार की ओढ़नी उसने ओढ़ ली है अरी सखी अजड़ह कंपसंपादी शास्त्रात शस्त्रात्पनो निष्णुताधारो वाय मुरली रव ये कैसा मुरली रव है अद्भुत जो कि बरफ तो नहीं है हिम नहीं है पर तो फिर भी कंप संपादी इस वंशीनाथ को सुनकर के मुझे कप कपी छूट जाती है तो अजड़ कंप संपादी ये जल नहीं है ये हिम नहीं है बर्फ नहीं है परंतु फिर भी कंप संपादी कंप को उत्पन्न करने वाला है शस्त्र अन्य शस्त्र नहीं है पहना धारदार कोई तलवार नहीं है परंतु फिर भी नृकंत नमारे लोक वेद धर्म की सारी मर्यादाओं को काट करके फेंक देता है सारा विवेक धैर्य उसकी ग्रंथियों को काट करके फेंक देता है तो शस्त्रात अन्य शस्त्र से भिन्न भी है पंत परंतु निकंतन फिर भी तलवार का काम करता है तापनो अनुष्णता अनुष्णताधार ये उष्णता आधार अर्थात सूर्य नहीं है फिर भी हमको ताप प्रदान करता है सूर्य न होकर के अग्नि न होकर भी यह ताप प्रदान करता है अरे सखी मैं तो समझ नहीं पा रही हूं व मुरली रे मुरली रब है क्या बला है क्या आफत है ये जो मैं जाने कैसे हमको बरबस बशीभूत करते हुए चली जा चला जा रहा है यह मुरली रव सो कोवा आयम वे क्या है कुछ निर्णय नहीं कर पा रही है कंप भी उत्पन्न करता है जलाता भी है काटता भी है ये क्या क्यों हमारे साथ में ऐसा व्यय करते हुए चला जा रहा है न जाने सा वंश उदगरती गरलम्बाम रसम अरे सही ये बंशी पता नहीं लग रहा है कि ये गर्लम उदगरती वा अमृत रसम विष को उगलती है बंशी के अमृत को उगलती है यह निर्णय नहीं कर पाती हैं आज विषामृत एकत्र मिलन यह अपूर्व से विरह इस विरह में भी सुख और सुख में भी उत्कंठा अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रही है जहां जब मिलते हैं तो दर्शन की चाह और जहां दर्शन करते हैं वहां मिलन की चाह उत्पन्न करते हुए विराजमान हो रही है तो न जाने वंशी उदगर गर्लम वाम यह विष को उत्पन्न करती है कि अमृत को उत्पन्न करती है न जाने तन्नादो प्यशन परुशो बांबुद बुद्ध यह इसका जो नाद है वह वज्र से भी कठोर है कि ये जल से भी कोमल है पता नहीं लगता है ये कठोर है कि कोमल है अद्भुत विरुद्ध धर्माश्रयता इसमें एक साथ मिली हुई है जैसे विषामृत एकत्र मिलन अमृत का एक जगह मिलन हो रहा हो जैसे कहीं अपूर्व जो रस उसका आस्वादन हो रहा है विषामृत एकत्र मिलन होकर के तप्तक्ष रस चरवण गर्म गुड़ के रस का जैसे पान किया जा रहा हो एक और जीभ भी जले गरम गरम गुड़ का राम पीने पर और दूसरी ओर स्वाद भी आए छोड़ा भी नहीं जाए तो इसमें तप्तता और स्वाद दोनों एक काल में विराजमान हैं तो अशने परशो बांबूद मृदुला न जाने चा तुष्णो ज्वलित दहनो और इवेंद्र शिशरा ये कभी अग्नि के समान जलाने वाला है और उसी काल में चंद्रमा के समान शीतल होकर के भी विराजमान है विरुद्ध धर्माश्रय होकर के ये बंशीराव उदय हो रहा है ऐसा कहते कहते सब वंशी की प्रशंसा करने लग जाती हैं श्री राधा रानी उस समय वंशी की वंदना करते हुए कह रही हैं कि अरे गोपी अरे अरीवंशियों अरे गोपियों ये वंशी परम परम गोपनीय हो करके ये विराजमान है ये वंशी अद्भुत हो करके गोपनीय हो करके ही विराजमान है धन्यास भो मुरलिय माना शामेन अशन चंद्र के आस दिग्धा कल भूजता संतनवती भवन मुत्तरली करोशी जिसमें श्री श्याम सुंदर बंशी तेरे तुझे अपने अधर का पान कराते हैं उस समय श्री श्याम के माधुर्य का पान करते हुए तू ऐसी सीतकार करती है जिस सीतकार से सारा जगत आनंदित होकर विराजमान होता है चुकुजेणुम श्री में कहा चुकूज वेणुम और ये चुकुज शब्द कहीं उस अंतरंग निज अभिमान को निज अनुभव को प्रकट करता है कि जैसे श्री श्याम के के पान करते हुए हम सुंदरीगण कहीं अपूर्व से कूजन करती हैं ऐसे वंशी भी आज रस की अतिशयता में चुकूज अपूर्व से कूजन करते हुए की आवाज करते हुए ये वंशी अपूर्व से विराजमान हो रही है सो धन्य आशिभो मुरली अरे मुरली तू धन्य है धन्य जो यत परपीय माना शामिल जो शाम के अध का पान करते हुए आनंद में ऐसा पूजन करती है तेरे कूजन से संपूर्ण श्री वृंदावन वह अपूर्व से गुंजित होकर के विराजमान हो जाता है संतन भवन भुवन मुत्तरली करोती और सारे भवन को तू उत्तरलित कर लेती है फिर कहने लगती हैं कि गोपियों के गोप्योग आचार्य दुशल्स्म वेणु हूं इस वेणु ने ऐसा क्या कुशल पुण्य किया जो श्याम सुंदर की अधर सुधा जो हमारी संपत्ति है उस अधर सुधा का ये वंशी पान करती हुई विराजमान हो रही है अरी सखी अयम वेणु हूं गोप्य इस बेणु को छपालो छपालो ये वेणु तो छपाने योग्य हो करके विराजमान है अरे ये चोरनी कैसी ढीठ है कि हमारे सामने गरज गरज करके कह रही है कि अरे धन की धनिया नहीं हो अपने धन की यदि रक्षा नहीं करोगी धन को खुला छोड़ दोगी तो जिसको वो धन मिलेगा वो उसका उपयोग करेगा माना ये श्याम सुंदर की अधर सुधा तुम्हारी संपत्ति है परंतु तो तुमने इसको खुला छोड़ दिया अब मुझे मिल गया है ये संपत्ति मुझे मिल गई है मैं इसका उपयोग कर रही हूं अब यदि तुमको अपनी संपत्ति बचानी है तो जल्दी से आओ अपना अधिकार दिखाओ तो मैं छोड़ दूंगी और यदि नहीं आती हो तो बैठी रहो अपने भवन के दुर्ग में लज्जा के दुर्ग में फिर तो जिसको वो संपत्ति मिलेगी वो उसका उपयोग करेगा आता है, मैं इस संपत्ति का खुल करके प्रयोग करूंगी ऐसा की संपत्ति को बिना उसकी के पी रही है। हमारे ऊपर आंख और दिखा रही है कि तुमको अपनी संपत्ति संभालनी हो तो यहां जल्दी से आओ तो गोप्य के माचार्य देणु गोप्य वेणु छपाने योग्य है किम आचरदय इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया किम प्रश्नाक्षेप कुत्सायम वितर का भाष गोचरे? किम शब्द के अर्थ हैं प्रश्न मिल जाए तो इससे प्रश्न करें कि तूने कौन सा तप किया किम प्रश्न आक्षेप आक्षेप पर रही है हाय हाय दूसरे की संपत्ति ये चोरनी पिए के पिए और ऊपर से छाती और चौड़ाए तो गलती भी करे और उसके ऊपर सीना भी करती हुई विराजमान हो इस ये वंशी कैसी आक्षेप ये आक्षेप कर रही हैं तो किम प्रश्न आक्षेप कुत्सा निंदा करती हुई कह रही हैं कि हाय हाय ये इसको लाज नहीं आती है श्याम सुंदर की है और पुरुष जाति होकर के स्त्री भाव धारण करके ये की आधार सुधा का पान करती है तो कुछ किम कुत्सायक्षेप वितर्क अरे इस बंशी ने जरूर कोई न कोई पुण्य किया होगा हाय यदि ये वंशी हमको भी वो मंत्र बता दे तो हम भी उस मंत्र का जप करें वितर्क आभास अरी सखी जरूर इसमें कोई न कोई गुण होंगे इसके गुणों को हम कैसे अपने भीतर धारण करें देख तो सही ये पोली है छिद्र से युक्त है फिर भी इसने श्याम सुंदर के पोली होकर के साधन विहीन होकर के भी इसने शाम सुंदर के सारे गुणों को प्राप्त कर लिया फिर कह रही नहीं नहीं इसने जरूर कोई बहुत बड़े साधन किए होंगे इसका तब कोई कम है क्या इसने जलती हुई शलाखाओं से अपने भीतर छेद करवाए हैं अपने भीतर जितना भी कूड़ा कचरा भरा हुआ था उस सब को इसने निकाल करके फेंका हृदय को एकदम निर्मल बनाया है तब श्याम ने इस निर, इसकी निर्मल हृदयता देखकर के इसे अपने आधार के ऊपर धारण किया है तो भीतर का आवाज़ गोचरे फिर कहीं आक्षेप करती हुई गोचरे कह रही है गोचर में कह रही हैं कि वो बेन ही तो बेणू बन करके यहां नहीं आ रहा है ऐसे किम शब्द में न जाने कितने भाव छिपे हुए हैं उन सारे भावों को प्रकट करती हैं और कह रही हैं अरी सखी अत्यंत साहसवती मुल्ली यदेशा इसके साहस को देख इस ये कैसी डाकू है ऐसी कि हम हमारी संपत्ति को परकीय पर जो परकीय है उसके पालन को ये बंशी प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है और तो उस समय वृंदावन की मृगी वृंदावन के पक्षी श्री गोवर्धन इन सब की प्रशंसा कर रही हैं कि तो आहा ये सब परम भाग्यशाली हैं और हम अभाग्यशाली हैं ये पुलिंदी परम धन्य है श्री गोवर्धन हरिदासवर्य हैं हमको ऐसा सौभाग्य कहां मिला कहां मिला ऐसे एक एक वस्तु के धन्यस में मूलमती हिरण्यता यह हरिणी मूलमती होकर के भी परम परम धन्य है अपने आप अर्थ प्रकट हो रहा है व्यंजना से कि हम अध्य होकर के ही विराजमान हैं हा इन वचनों को सुनकर के श्री ललता कह रही हैं बोले अली सखी तेने जो कहा वो सत्य है परंतु तो यहां श्री चंद्रावली की सखी शैब्या इत्यादि भी आप पहुंची हैं अली सखी चंचलता मत दिखा उनके सामने ये कहीं अपनी उत्कंठा दिखाई तो तेने मान की हानि होगी थोड़ा सा भाव खा थोड़ी सी एंट दिखा। इतनी मत दिखा, मत दिखा। और उस समय श्री एकदम चिंता करने लग जाती हैं कि सांप, कुटला धबाम्बा सब पूरा जगत मेरा विरोधी होकर के ही विराजमान है हाय जैसे तैसे श्री श्याम सुंदर आए परंतु उन शाम सुंदर के आते समय ये शैब्या चंद्रावली जी की सखी वो और यहां पर पास में उपस्थित हो गई है हाय विधाता कैसे बाम होता हुआ चला जा रहा है ऐसे ये चर्चा कर रही थी इतने में ही श्री धनिष्ठा जी वे श्री राधारानी के पास में आ, आ रही हैं और धनिष्ठा सखी उनको देख करके श्री राधारणी पूछती हैं कि वृंदारण्य तो माधवश्री कथय मन अनुभूता लोकता गोत्रवर्य ब्रज धन जन पाता संगतचे सौ कथमन तो भवती सा कीदृशी वास श्री राधाजी ने पूछा कि अरी सकी कहां से आ रही हो धनिष्ठा कह रही है वृंदावन से राधा पूछ रही है कि माधव की शोभा कैसी है धनिष्ठा कह रही है हाँ हा बड़ी सुंदर माधव की शोभा है अच्छी वृंदा धनिष्ठा जी भी हंसी कर ले। ये पूछ रही है माधव की शोभा कैसी है बोले ने बहुत अच्छी शोभा है माधव की माधव माने बसंत ऋतु ये कह रही अरी सकी मैं माधव के विषय में पूछ रही हूं बोले हां मैं माधव के विषय में ही कह रही हूं ऐसे प्रयास करती हुई भी विराजमान श्री बोले बुलंद गोपत्र वजह को क्या देखा माने गिरराज श्री कृष्ण उनका दर्शन किया क्या बोले हा हा ये पूछ रही है गोत्रवर्य गोपों के गोत्रवर्य का क्या तूने दर्शन किया और श्री धनिष्ठा जी साब जान रही हैं परंतु उल्टा उल्टा जवाब देती है बोले हाँ हाँ गोवर्धन का दर्शन किया बड़ी सुंदर गोवर्धन की शो तो बोलते गोत्रवर्य पूछने गोत्र के दो अर्थ होते हैं गोत्र माने कुल और गोत्र माने पर्वत तो ये पूछ रही है श्याम सुंदर के विषय में और जान करके चला रही है श्री धनिष्ठा जी बोले हाँ हाँ गोत्रवर्ग का गोवर्धन का दर्शन करके मैं आई हूं कह रही हैं श्याम सुंदर कैसे हैं वो श्री कृष्ण कैसे हैं बोले गोवर्धन परम परम सुखद होकर के सुखपूर्ण होकर के विराजमान है बोले, बोले अरी सके मैं माधव के विषय में पूछ रही हूं मैं बसंत ऋतु के विषय में नहीं पूछ रही हूं ऐसे परिश करती हुई सखी भी खूब चलाए श्रीराधा जी को और ये सखियों का ये अधिकार है कि वे ऐसे परिश करती हुई पूछें बोले माधव कैसे हैं बोले वृंदावन में माधव की अपूर्व शोभा देखी हूं मैंने बसंत ऋतु की अपूर्व शोभा देख रही हूँ मधु और माधव चैत्र के महीनों कहते हैं मधु मास के महीनों कहते हैं माधव मास तो कह रही हैं मैंने माधव की अपूर्व शोभा अपूर्व से देखी है व्याकुल हो हो जाएं धनिष्ठा के को सुन करके से उन्मत्त हो रही हैं कह रही हैं अरे सखी प्राणनाथ कैसे हैं उस समय श्री धनिष्ठा कहती हैं कि हे सखी वे तुमसे मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं मुझसे पूछा श्री राधे का कहा है कहां हैदन स्वयं मदन, मोह स्वय मदन मोहित अरी सखी धनिष्ठा कह रही हैं कि अरी सखी जब श्याम सुंदर तेरे संग में विराजमान होते हैं उस समय वे मदन मोहन है अन्यथा विश्वमोह होकर के भी वे कामदेव से स्वयं मोहित होकर के विराजमान हो जाते हैं चल सखी चल श्री श्याम सुंदर कुसुम सरोवर पर आएंगे अपन भी कुसुम सरोवर पर पधारें। ऐसे श्री वृंदावन की शोभा दर्शन करते हुए श्री रारणी जिस समय पधारे उस समय अपूर्ण रूप से शोभा जो है वो शोभा हो रही है उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए के गोस्तनाक्ष मण हार बेट नहीं द्रांग नितंब अकरोध अलंकृतम कंठ मन व्यति किंकिजम मूर्ध बेण शिखरे श्री राधिका अष्टमिलन में ऐसी विभ्रम दशा को प्राप्त होकर हो के विराजमान हो गई के गोस्तनाक्ष मणि हार विष्टतम के गले में श्री राधिका ने कांची जो है कोंधनी उसको तो गले में पहन रखा है और कमर में हार उनको पहन करके विराजमान हो रही हैं। गाय के थन के समान सुंदर घुंघरू वाला जो कोंधनी उस कोंधनी को श्री राधिका ने कंठ में धारण कर रखा है गोस्तन गाय के थन के आकार के जो सुंदर कोंधनी है उसको गोस्तनाक्ष गोस्तन नाम करके मणि का जो हार है उसको नितंब के ऊपर और जो नितंब की सुंदर माला है कौधनी उसको गले में धारण करके विराजमान है कंठम हम अबंधित कि कंठ में किंकड़ी पहन करके विराजमान है जहां माथे की जो बंदनी उसको जिन्होंने बेड़ी में लटका लिया है और बेड़ी की जो सुंदर चोटी है उस चोटी को रत्नी की चोटी उसको जिन्होंने माथे के ऊपर लगा लिया है ऐसे विभ्रम दशा को प्राप्त करके दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त करके विराजमान है श्री धनिष्ठा जी उस समय आगे आगे चल रही हैं श्री जी की मध्यान्ह का जो अभिसार उस मध्यान्ह अभिसार की अपूर्व शोभा धनिष्ठा जी आगे आगे चल रही हैं उनके साथ पीछे श्री तुलसी मंजिरी ये तुलसी मंजिरी जी कुछ पीछे पीछे चल रही हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये कहीं पीछे पीछे तुलसी मंजिरी ये रथ मंजिरी और तुलसी मंजिरी ये पीछे पीछे चल रही है दोनों ललता विशाखा यह अपूर्व रूप से विराजमान है सबसे पीछे कहीं पंखा हुई तो मध्यान्ह अभिसार के समय श्री रूपमंजरी जी लेकर के पीछे पीछे चलती हैं और में जब श्री रास के लिए श्री किशोरी जी अभिसार करती हैं उस समय श्री किशोरी जी चमर करती श्री रूपमंजरी जी चमर करती हुई उस समय चल रही हैं उनके श्राद्धां के कुछ आगे श्री रंगदेवी जी सुदेवी जी आशुमे श्री तुंग विद्या जी इंदुलेखा जी और पीछे श्री ललता और विशाखा श्री राधिका से कुछ पीछे ये चलती हुई विराजमान हो रही हैं उनके पीछे श्री रूपमंजरी जी और रूपमंजरी जी के पीछे सेवा करने के लिए श्री, श्री परम गुरु मंजि पर, पर गुरु मंजिली फिर उनके पीछे परम गुरु मंजिल और उनके पीछे श्री गुरु मंजिल और मंजिल अभिशार करती हुई के श्री में को अभिस श्याम सुंदर किशोरी जी को समर्पण करना ये सर्वोत्तम सेवा सखियों की सर्वोच्च से बढ़ता है पराकाषा का है के में श्री प्रिया को समर्पित करना इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं है ऐसे सेवा करती हुई ये सब, को सब पूरे युद्ध के साथ में अभिसार करती हुई श्री सूर्य करने के लिए पढ़ा रही हैं, बहाना है सूर्य पूजन का श्री कृष्ण मिलन इनकी अभिलाषा ही इनमें विराजमान हो रही है दूर से श्री श्याम सुंदर की जो शोभा है उस श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन किया श्री प्रिया श्याम सुंदर के चरणों से अंकित जो भूमि है उस भूमि का दर्शन करके कह रही हैं कि पद तति तो ज्वल ध्वज कुशलांकुश पंकजा किता भी नखर लुचित कुंडमला बनाली किम अपनी धुनोति धुनोति चांदरम में बोले अभी सखी श्याम सुंदर के चरणों से चिन्हित श्री वृंदावन की भूमि गोचारण के लिए श्याम सुंदर इसी रास्ते से गए होंगे ये भूमि कैसी सुंदर सुशोभित हो रही है जहा सुंदर चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषी खम गोषपदम शंखम, प्रोषिकभ्य पदे दक्षिण पदे कोम्बू ऊर्धरे अम्बुच विभ्राणम हरिऊन विंशति महा लक्ष्मिम भजे इन उन्नीस लक्षणों से युक्त श्री श्याम के चरण चिन्ह कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं इन चरण चिन्हों का दर्शन कर चरण चिन्हों का दर्शन कर आई वृंदावन की भूमि मानो प्यारे के चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करके अपूर्व से रोमांचित हो रही है ऐसे श्री श्यामचंद्र के चरण चिन्हों का दर्शन कर रही हैं, कह रही हैं अरे अरिधनिष्ठा ये क्या है ये क्या है जहां देखती हैं वहां वहां श्याम सुंदर की छवि देखती हैं और श्री धनिष्ठा जी हंसी कर रही हैं बोले अरे सखी तू तो बाबरी हो गई है जहां जहां माधव का दर्शन किसी में वस्तु का दर्शन करती है वहां तुझे माधव की छवि ही एकमात्र दिखाई देती है तो किमिदम इदम आई कुत्र किम बनम सके देख देख ये प्यारे हैं क्या श्री धनिष्ठा जी कह रही हैं अरे बाबरी भैया का ये तो वृंदावन की शोभा है शिप्रिया लजा जाए और कह रही है बलिहारी जाऊं जहां जहां तू अपनी दृष्टि डालती है वहां वहां व शाम सुंदर ही तुझे प्रतीत होते हैं और किशोरी जी उनसे भी कह रही हैं कि युगपन अठनन शठे शयो नट नटयो अभी सखी देख ये शठराज नटवर अद्भुत रूप से कैसा नृत्य कर रहा है नृत्य कर रहा है ऐसे वृंदावन की लताओं में श्री वृंदावन का दर्शन करती हैं साधु सावधान जहाँ भी वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया तत्वतः वह प्रकृति की शोभा नहीं है शिव धाम और धामी दोनों एक होकर के विराजमान अतः वाणी साहित्य में वृंदावन की शोभा भरी पड़ी है परंतु तो वो कहीं वृंदावन की शोभा नहीं है तत्वतः परिणाम में वो श्री प्रिया जी की शोभा है या लाल जी की शोभा है या युगल के मिलन की शोभा है तो जहां भी वृंदावन में बाड़ी साहित्य में वृंदावन की शोभा का दर्शन किया जाए वहां पर तत्वता व प्रकृति की शोभा नहीं है वो युगल का मिलन ही श्रीमद वृंदावन में सखीगण दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। जहां वर्णन करिए नवल वसंत नवल वृंदावन नवल ही फूले फूल तत्वता फूल का वर्णन नहीं है वो श्री प्रिया लाल की अंगों का वर्णन है अंग ही फूल होकर के विराजमान है सुख बोल रहे हैं श्री प्रिया के कंठ की ध्वनि ही वहां प्रकट हो रही है वृंदावन में कमल खिल रहे हैं या नेत्र कमल कपोल कमल अधर कमल वक्ष कमल, नाभि कमल चरण कमल हस्त कमल, सब कमल ही कमल खिल खिलते हुए विराजमान हैं। तो रस की एक विशेषता यह है कि वर्णन किया जा रहा है भले वृंदावन का परंतु तो वह वृंदावन का वर्णन नहीं है तत्वता युगल के विलास का ही वर्णन है तो श्री प्रिया भी उस समय जैसा दर्शन कर रही हैं श्रीमद वृंदावन में वैसे श्याम सुंदर की शोभा का ही वर्णन कर रही हैं ऐसा कहते कहते श्री राधिका मदन रण बाटका में पहुंच गई एक बगीचे का नाम है मदन रण बाटका सुंदर केली कुमो से युक्त होकर के वो विराजमान हैं और वहां मध्य में सूर्य की प्रतिमा सहसा उपस्थित हो गई है ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की प्रतिमा यहीं आ गई है इतने में ही श्री वृंदा पूछने वृंदा जी वहां पर उपस्थित हो जाती है अभी बाटका में प्रवेश नहीं किया है बाटका के मुख हैं है वहां पर श्री बृंदा जी सामने प्रकट हो जाती हैं श्री राधे का वृंदा का हाथ पकड़ के कहती हैं कि कस्मात बृंदे अरे बृंदा कहां से आ रही है श्री बृंदा जी कह रही हैं प्रिय सखी हरे पाद मूलात मैं श्याम सुंदर के पास से आ रही हूं बोल प्यारी कहां है बोल कुंडे वे राधा कुंड के अनण्य में राधा कुंड के बगीचे में विराजमान है बोल किमी कुर्ते प्यारे क्या कर रहे हैं बोल नृत्य शिक्षा नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं बोले गुरु कहा बोले नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं तो कोई गुरु तो होगा जो उनको नृत्य की शिक्षा दे रहा है गुरु कौन है बोली तन तन मूर्ति ही बोल उन्होंने आपकी मूर्ति को ही गुरु बना रखा है बोल मेरी मूर्ति मैं तो यहाँ हूँ बोल भले तुम यहाँ हो परंतु गुरुदेव की मूर्ति को स्थापित करके वे उससे शिक्षा ले रहे हैं बोल मेरी मूर्ति कौन सी है बोले प्रत्येक तर तलम दिग्विदु प्रत्येक लता उसमें वे आपकी मूर्ति का ही दर्शन करते हैं और जैसे एक नृत्य गुरु पहले स्वयं नृत्य करता है फिर शिष्य जो है उनको बताता है तो नृत्य गुरु जैसे स्वयं नृत्य की भंगिमाओं को कि ये मृगी मुद्रा है और ये मयूर मुद्रा है और ये वंशी की गत है और ये मयूर मुकुट की गत है और ये लकुट की गत है और ये वंशी की गत है जैसे स्वयं नृत्य करके दिखाता है ऐसे तुम भी लता के रूप में लता की लत जो डालियां हैं वे नहीं हिलती हैं मानो अपनी अंग भंगमाओं के द्वारा तुम भी नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हो तो तत्व मूर्ति ही पृथ्वी तरो लतम प्रत्येक वृक्ष लता इनमें श्याम सुंदर तुम्हारी मूर्ति का ही दर्शन करते हैं और वे लताएं जैसा भंगिमाएं प्रस्तुत करती हैं उन्हीं भंगिमाओं को श्री श्याम भी कहीं अनुकरण करते हुए विराजमान होते हैं जैसे एक शिष्य नट गुरु नट की भंगिमाओं का अनुकरण करते हुए विराजमान होता है और विभिन्न संवाद तुम्हारे साथ में करते हुए विराजमान तो जहां चरणों के गति के द्वारा जीवन की एक अन्यता एक लयबद्धता प्रकट हो रही है जहां हस्तों के द्वारा संवाद हो रहा है और जहां भौ के द्वारा नैनों के द्वारा कहीं संचारी भावों को प्रकट किया जा रहा है तो नृत्य के तीन जो भेद पादक हस्तक और नेत्रक इन तीनों भेदों के द्वारा नृत्य की संपूर्णता वो लता ही कहीं प्रकट करते हुए विराजमान हो रही है सो so, भ्रमत पर तो नरत स्वपश्चात तुम्हारी मूर्ति जो है उसका ही दर्शन कर रहे हैं वो मूर्ति जैसे आगे पीछे हिलती हुई जैसे नृत्य की भंगिमाओं को दिखाती है सैनुषी जैसे मूर्ति कोई दिखा रही है ऐसे ही वो लता तुम्हारी अभिनय करती हुई विराजमान हो रही है और श्री श्याम सुंदर आगे पीछे लौटते हुए विराजमान हो रहे हैं इतने में ही तदार श्री कुंदलता जी वृंदा जी और राधारानी ये श्री कृष्ण के मिलन की परम उत्कंठा उसको राधारानी को बताती हैं तो कुंदलता और वृंदा यह कह रही हैं कि श्री प्रिया श्री श्याम सुंदर हे श्री राधे के तुझे मिलने, तुझसे मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं और प्रेमी को जब प्रेमिका को यह पता लगता है कि मेरे वियोग में मेरा प्रेमी भी इतना ही व्याकुल है जैसे मैं व्याकुल हूं तो उसे बड़ा संतोष मिलता है आत्मतोष मिलता है ऐसे ही श्री राधा ये जानकर के श्री राशेश्वरी श्री श्यामा जी ये जानकर कि श्याम मेरे व्ययोग में मुझसे मिलने के लिए उत्कंठित हैं अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाती हैं श्री बुन्दा जब ये कहा कि श्याम राधा कुंड के किसी बुर्जा के ऊपर बैठे हुए घाट के ऊपर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री राधा का कह रही हैं बोले अरी सखी नयामस्त कृष्ण अरे यदि राधा कुंड पे भी चंचल श्रोमणि बैठे हैं तो हम वहाँ स्नान कैसे करेंगे बिना स्नान के सूर्य का पूजन नहीं होगा पहले स्नान करना है तो अरी सखी कितनी से दूर है मानसी गंगा हम लौट करके मानसी गंगा पर ही चले वहाँ पर स्नान करके फिर आ जाएंगी क्योंकि तो वहां पर तो वो चंचल श्रोमणी हैं, उनके आगे कैसे स्नान करेंगे ये ये जिसे मैं कहा तो नया कृष्णो मनो गंगायाम गंगायामहे यदि श्याम सुंदर वहां हैं तो हम गंगायाम आहे हम मानसिक गंगा की ओर ही लौट चलती हैं श्री वृंदाजी उनसे जब कहा उस समय श्री ललिता कह रही हैं बोल मैं हूं ना जब मैं हूं देखें कौन हमको वहां जाने से रोक सकता है श्याम सुंदर को वहां से हटना पड़ेगा राधा कुंड वृंदावन हमारी संपत्ति है हम क्यों दूसरी जगह जाएं श्याम सुंदर को वहां से हटना पड़ेगा ऐसे यहां कह रहे हैं श्री बृंदा जी इस प्रकार विराजमान है श्री सखीगढ़ कह रही हैं तुम अरी सखी आनंद पूर्वक स्नान करो सूर्य पूजन करो श्री बृंदा कह रही हैं कि मैं कुछ देर यहाँ ठहरती हूं जाओ ऐसे श्री राधिका उस समय श्री स्नान करने के लिए श्री राधा कुंड में पधारती हैं वहां पर विभिन्न विभिन्न जो लीला उनकी सुंदर सुशोभिया वो विराजमान हो रही हैं दूर से श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हैं और रूप माधुरी का दर्शन करके अपूर्व आनंद में उन्मत्त हो रहे हैं और श्री राधिका को श्री प्रिया उनका प्रियाजी का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से श्यामा का दर्शन करके अपूर्व आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं किम किम कुल देवता माधुरी तनुमति लावण्य कुलदेवता किण्यलक्ष्मी संपुुरी तनुमती लावण्यवनियातरंगणी किम किमथवा पीयूष धाराश्रुति कांता सौ उतवा ममेन्द्रियणा आहलादयता आह ये मेरी कांता मेरी इंद्रियों को आनंदित करते हुए श्री प्रियाजीव यहां चली आई हैं किम कांते कुल देवता हाय सुंदरता की ही कोई देवी हैं कि है लक्ष्मी यम, तर, तरुनाई की लक्ष्मी होकर के ही यहां विराजमान हैं कि माधुरी की मूर्तिमती संपत्ति होकर के विराजमान हैं कि लावण्य की कोई अपूर्व नदी है कि आनंद की कोई तरंगणी है अथवा पीयूष की ही कोई अपूर्व अमृत धारा बहती हुई चली जा रही है मेरी इंद्रियों को पसंद करते हुए हाय ये प्रिया आ रही हैं आहा इनको देख करके मैं परम परम आनंदित हो रहा हूं उस समय प्रिय नर्म सखा श्री सोल श्यामचंदर के पास में विराजमान है आप कह रहे हैं कि हे सखासुल उत्कीर्णवयम चित्रतव नवोदेदय इवोद यद्वयम के केल कला की निधान ये कौन नारी हैं अद्भुत अद्भुत नव नवायमान जिनका यौवन सामने प्रकट हो रहा है आज इनका दर्शन करके मेरे सारे अंग शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं ऐसे श्री प्रिया की रूपमाधुरी का श्री श्याम सुंदर ने दर्शन किया अपूर्व से प्रिया के से मधुर बचन श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं और उस समय श्री ललता राधका से कह रही हैं कि अली सखी श्याम सुंदर का दर्शन कर दर्शन कर के जंघाधस संगे दक्षिण पदम श्री किंच ने अपने बाई जंघा के ऊपर दाहिनी जंघा को रख रखा है और ललित होकर के वे विराजमान है जंगाधह जंघा के ऊपर तटसंग दक्षिण पदम बाई जंघा के ऊपर दक्षिण जंघा रख के किंचित ंचित भूभुनिकीन जगह से टेढ़े होकर के तैलोक सुंदर तैलोक मोहन त्रिभंग ललित इन तीन नामों को प्रकट करते हुए यह श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं साच स्तंभित कंधर्म जिन्होंने ग्रीवा को कुछ झुका रखा है और ग्रीवा को बाएं कंधे की ओर झुका कर के बाएं कंधे पर रख कर के जिसमें बेड़ करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तेरा तो संचार नेत्रांचलम प्यारे के नेत्र कैसे आज बाण छोड़ते हुए विराजमान हैं वंशी कुंड मिलते आज अधर जो हैं उनको वंशी को बजाने के लिए अपने अधरों को सिकोण करके केवल अधर उनको सिकोड़ करके उनसे जो श्वास है वह कहीं एक बिंदु पर ही केंद्रित हो वंशी के छिद्र में श्वास का पूरी तरह से नियंत्रण करते हुए जितनी श्वास चाहिए उतनी श्वास वंशी में फूकते हुए उतनी फूक फूकते हुए अपने अधरों को कुडमलित करके कली का आकार देते हुए अधरों को श्री श्याम सुंदर विराजमान बल्हारी So, कुमलते दधान मधरे और कली के समान अपने ओठों को बजा करके बंशी के छिद्र में जहा फूंक मारते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है वरांगे परमानंदम पुरस्वीकृत आय परमानंद सामने विराजमान हैं इन परमानंद को अरिवरांगी अरी, अरी सखे राधि के दर्शन कर दर्शन कर इस समय मोहित होने की जरूरत नहीं है प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है प्यारे को अपने रूप का दर्शन करके सेवानंद प्रदान कर क्योंकि प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है मूर्छा होने का यह समय नहीं है इस समय जागृत रहने का समय है और जागृत रहकर के श्री श्याम सुंदर के उस वेणुनाथ का श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर तो अपने नयनों के द्वारा अपनी रूपमाधुरी के द्वारा श्याम सुंदर को आनंदित का आनंदित कर ऐसे जिसमें कह रही हैं नव मुरल मराली हार हस्तार बिंद कवलित कुबिंदाचाय गुंजार भूतश्री मृदुल पवन चंचत पिछच चूड़ान चलोयम मद यत में श्याम का नम विलास श्याम का नाम बिलास कोई श्याम रंग का ये बिलास मुझे विमोहित कर रहा है विमोहित कर रहा है जिसके हाथ में नव मुरली बराली सुंदर मुरली रूपी हंसनी जिसके हाथ में विराजमान है हंस सर्वदा कमल के पास में रहते हैं तो श्री श्रीहस्त तो है कमलनी पर ये वंशी ये है मानो कोई हंसनी जो कमल वन में ये हंसनी विचरण करती हुई बल हरी जय हो जय हो सुंदर छवि श्री प्रिया लाल की नव मुरली मराली हारे हस्तार बिंदा आज <coughs> मराली की जो छवि है मराली माने हंसनी उसकी छवि को प्रकट करते हुए ये श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त सुशोभित हो रहे हैं गले में सुंदर जो गुंजामाल और उसके साथ में गुंजामाल ऐसी लग रही है जिसके आगे पद्मराग मणि की माला भी फीकी पड़ती हुई चली जा रही है मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट न्यारा नाश्ता हुआ सुशोभित हो रहा है मंद मंद हिल रहा है श्याम सुंदर का श्री शोभा अरी सखी मुझे विमोहित कर रही है विमोहित कर रही है ऐसे जिस समय गायन किया श्याम चंद्र की शोभा उनका गायन कर रही हैं श्री राधा रानी में उस समय किल किंचित भाव उत्पन्न हो गए हैं जो जहां पर हर्ष नाम करके जो भाव है वो मुख्य है और अंध जो भाव हैं कहीं क्रोध कहीं उत्कंठा कहीं मान इत्यादि जो भाव हैं विसाव्य भाव जहां संग संग विराजमान हो रहे हैं अब श्री प्रिया पुष्प चयन कर रही हैं प्रिया भीतर छिप गई हैं वृक्षों के भीतर और इधर श्याम सुंदर आप जहां पुष्प बाटका है वहां पुष्प वाटका में आकर के कह रहे हैं अरे कोए है? कुए को कौन हमारे फूलन को चुराए शिवप्रिया फूलों के बीच से अपना मुख निकाल करके फुलबारी के बीच में अब पता ही नहीं लगे फूल है कि मुख है तो फूलों के बीच में अपना मुख निकाल के कह रहे हैं कुए है कौन हम है भाई तुम कौन बोले इस वृंदावन की अधीश्वरी होकर के जो वृंदावन की स्वामनी है वो हम हैं ऐसे जहा श्री श्याम सुंदर ये कह रहे हैं अरे हमारे पुष्प कितने मूल्यवान और इन पुष्पों को चुराने वाली तुम कौन है कौन हो श्री राधिका यहां कह रही हैं कि यहां सुंदर कमल विराजमान हैं ऐसे मेरी जैसी यहां कमलों के बीच में हमारी सखियों के बीच में ये मधुकर इसको यहां पर किसने बुला लिया किसने बुला लिया इस समय हे सखी तुम ये समझ लो कि तुमने कभी लंपट पुरुष के नाम को भी कान से नहीं सुना है अरे विशाखा इस महा चंचल को यहां से दूर करो दूर करो और उस समय श्री विशाखा जी कह रही हैं, आलेपश्य पश्य तम एतम स्निग्ध मुख सुमनो समुपेतम पश्चि पर मोहन गुलोप्यति प्यति कि हे सखी ये पुरुषोत्तम अर्थात पुन्नाग वृक्ष यहाँ विराजमान हो रहा है ये कैसी सुंदर शोभा को प्रस्तुत कर रहा है पुन्नाग कहकर के श्याम सुंदर की शोभा और पुन्नाग एक वृक्ष भी है तो पुन्नाग वृक्ष का दर्शन करो श्याम सुंदर की शोभा जो है उसका भी दर्शन करो प्रिया के सखी के वचनों को सुनकर के श्री राधिका उनके गांव हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे पुष्पों को तुमने निर्दयता पूर्वक तोड़ लिया है कहा इन पुष्पों को चुरा करके ले जाती हो ऐसा कहकर के श्री राधिका को जब रोक रहे हैं श्री स्वामी जी कह रही है वृंदावनेश्वरी कह रही हैं उस समय लालनी जो बोली कि हम तो प्रतिदिन देव पूजन के लिए यहां से पुष्प चुनती हैं हमारा वृंदावन हम कभी पुष्प को चुने तुम कौन होते हो और उस समय श्री श्याम सुंदर और प्रिया इन दोनों में वृंदावन राज्य के लिए कलह होता है स्वामी जी कह रहे हैं कि वृंदावन के ऊपर हमारा साम्राज्य है श्याम सुंदर कह रहे हैं हमारा साम्राज्य है मधुमंगल कह रहे हैं कि सबको पता है कि श्री नंद बाबा ने जब इंद्र ने गोविंद नाम करके कृष्ण का अभिषेक किया उस समय नंदबाबा ने ब्रज युवराज करके श्याम सुंदर का अभिषेक किया और श्री श्याम सुंदर को ब्रिज के राजा पद के ऊपर युवराज पद के ऊपर उन्होंने अधिष्ठित किया उस समय श्री तुंग विद्या जी कह रही हैं, बिल्कुल तो ठीक है जब श्याम सुंदर ने अभिषेक किया हमारी सखी का भी तो अभिषेक हुआ है मधुमंगल कह रहे हैं कि वाह हमारे सखा का अभिषेक पहले हुआ तुम्हारी सखी का अभिषेक पीछे हुआ शितुंग तुंग विद्या जी कह रही हैं बोले इस बटुक ब्राह्मण को जरा भी अकल नहीं है राजनीति को जानता ही नहीं है राजनीति ये कहती है जिसका हम इससे ही पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बता हमारी सखी का अभिषेक पहले हुआ कि तुम्हारे शामचर का पहले अभिषेक हुआ मधुमंगल तपाक से बोले पहले, पहले हमारे सखा का अभिषेक हुआ देखा देखी तुमने भी अपनी सखी का अभिषेक किया बोले राजनीति ये कहती है जिसका अभिषेक पीछे होता है वो राजा कहलाता है पहले वाला राजा नहीं होता है तो तुम्हारी सखी के अभिषेक हमारे सखा के अभिषेक के, के बाद में फिर हमारी सखी श्री राधिका का यहां निकुंजेश्वरी के रूप में अभिषेक हुआ इसलिए वृंदावन के ऊपर हमारा शासन है तुम्हारा शासन नहीं है और हमारी पुष्पों से तुमने अपना श्रृंगार अपनी गैयाओं का श्रृंगार किया है इतने दिन वो जो श्रृंगार किया है उसका उल्टा तुमको कर देना पड़ेगा ऐसी श्री राधारानी स्वयं कर लेने के लिए तैयार हो जाती है और मधमंगल उस समय बहुत से विवाद कर रहे हैं श्री ललता जी कह रही हैं कि हे कृष्ण विवाह के योग्य इस वृजभूमि में बहुत सी कन्याएं हैं तुम भी सारे गुणों से युक्त हो परंतु ये तुमने जो चंचलता धारण की है ना इसीलिए कुआरे के कुआरे बैठे हो अभी तक तुम्हारा ब्या नहीं हुआ है ऐसे प्रयास करती हुई विराजमान हो रही हैं। युवराज सर्व ने पूजा, है अनंत कन्या में अनंत कन्या है परंतु तो अभिनव तरुणोपी तुम सुंदर तरुण होकर के भी विराजमान हैं, परंतु तो अप्राप्त पाणिग्रहो यह तुमने तुम्हारा किसी ने पाणिग्रहण नहीं किया लाल जी ये जो लक्षण तुमने पाल रखे हैं यदि ये लक्षण रहे तो कुरे के कुरे रह जाओगे फिर कोई तुम्हें कन्या देने वाला नहीं मिलेगा श्री श्याम सुंदर उस समय मुस्करा रहे हैं और अपूर्व से हंस रहे हैं कह रहे हैं कि लो सखी कह रही हैं कि जिसने कभी वृंदावन में एक अंकुर भी रोपा नहीं और वृंदावन के हम मालिक हैं तुम कहां से मालिक हुए इस का पालन करने वाली हमारी सखी है वो वृंदा नहीं वृंदा सखी हमारी सखी श्री राधिका के आदेश को प्राप्त करके संपूर्ण वृंदावन की सना रक्षा करती हुई विराजमान तो केवल वर्तमान में जो कब्जा है उस कब्जा की दृष्टि से भी देखें तो वृंदावन के ऊपर हमारा कब्जा है तुम्हारा कब्जा नहीं है दावा झूठा और कब्जा सच्चा वृंदावन के ऊपर हमारा कब्जा है इसलिए तुम्हारा वृंदावन के ऊपर कोई राज्य नहीं है श्री सखीगढ़ कह रही हैं कि श्री राधिका ने अपना रूप श्री वृंदावन को अपूर्व रूप से दिया है और ऐसा कहकर के श्री राधिका और वृंदावन इन दोनों में अपूर्व एकता दिखाते हुए श्री वृंदाजी विराजमान हो रही हैं सब तुंग विद्या जी विराजमान हो रही हैं श्री श्याम सुंदर उस समय अत्यंत प्रगल्भता दिखाते हैं विटंडा करते हुए श्री राधिका जो है उन राधिका के साथ में विराजमान होते हैं और प्रिया के श्रीहस्त को जैसे ही ग्रहण करते हैं वैसे ही श्रीप्रिया विमोहित हो जाती हैं इतने में कोई भोरा उड़ता हुआ आता है भ्रमर झंकार उसे श्रीप्रिया जी एकदम भयभीत हो जाती हैं भोरे की झंकार से और श्री श्याम सुंदर जब कमल से उस भोरे को दूर करते हैं तो उस समय भौरा कहीं दूर हो जाता है तो मुख परमल वृंद मनुपत साम तत्व चेता तदन चक स्वयं अपगत धैर्य सस्व जे प्राणनाथम कहा तो झगड़ा हो रहा था और भौरे ने आकर के मिलन करा दिया बोलो लाल लाली लाल की जय श्री भोरा जिस समय श्री प्रिया के मुख कमल उनकी सुगंध को प्राप्त करके प्रिया के मुख के ऊपर ही जब बार बार उमड़ता हुआ घूमता हुआ दिख रहा है तो उसकी झंकृति को देख के श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो गई तो मुख परमल लुब्धा प्रिया के मुख की सुगंध से लुब्ध है आर्वृंद कर्णांतिकम उपन उप अनुपतता और वो भोरा गुनगुन -गुन करते हुए श्री प्रिया के कर्ण फूल के ऊपर ही मुख्य ऊपर ही जब टूटा पड़ रहा है श्री प्रिया सा झंकृत स्त चेता भोरे की झंकार को सुनकर के एकदम व्याकुल हो जाती हैं और तरन चकुत चंचत दृष्टिभंग बल्हारी किशोर जी की बड़ी संदेश स्वामी जी की उस समय तदन चकित चंचल दृष्टि श्री प्रिया की दृष्टि अत्यंत अत्यंत चंचल हो रही है और चंचल दृष्टि को धारण करते हुए स्वयं अपगत प्रिया त्याग करके स्वयं ग्रहश्लेशर को प्रदान कर देती हैं प्यारे तो के कंठ को जो ग्रहण करती है सब सखी उस समय भोरे की प्रशंसा करती हैं कि अरे भ्रमर तू धन्य धन्य आज श्री प्रिया की बामता को दूर करा के श्री श्याम सुंदर के चिर अभिष्ट को तू ने श्याम सुंदर को प्रदान किया और श्याम सुंदर भी उस भौरे के अत्यंत कृतज्ञ हो करके विराजमान होते हैं श्री सखीगण उनमें अपूर्व सात्विक भाव उदय होते हुए चले जा रहे हैं स्वसखीन पृछते कर्तु मध्यता बला सांग सम्वेष्ट मदस्म मदंगम याद व्यधात ललता से कह रहे हैं बोले अरे सखी ललते अपनी सखी से पूछ लो ये क्या करना चाहती हैं इन्होंने बलपूर्वक देखो मुझे कैसे अपने भुज में बांध रखा है और ऐसे जब कहा श्री प्रिया जी धीरे से लजाती हुई अलग हो रही हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया उनको जब पुष्प समर्पित करते हैं प्रिया की वंदना करते हुए प्रिया को पुष्प समर्पित करते हैं तो समर्पित करते समय होश रहता नहीं है हाथ में मुरली भी है वो मुरली भी श्री राधा रानी की झोली में चली जाती है और श्री राधा रानी बीच में ही मुरली को पट्टी चुपा तो पकड़ करके अपनी पीठ के पीछे छिपा लेती हैं और पीठ के पीछे छिपा करके पीछे खड़ी हुई श्री रूप मंजिरी जी उन रूप मंजिरी जी को पकड़ा देती हैं रूप मंजिरी जी उसी वंशी को श्री ललता जी को पकड़ा देती हैं अब शाम सुंदर एक एक वंशी वंशी के लिए एक एक सखी की उस समय <coughs> प्रार्थना करें हमारी वंशी हमको दे दो हमारी वंशी हमको दे दो ऐसे श्रीश श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे चोरी चोरनी मनोभिशुद्धम चलमप्य दुष्टम कटाक्ष कामांकुशंख श्रृंग विदम विधाए पाटच्चरि में हरन्तया नष्य वंश्री हृत अद्भुत आस्ते कि मैं शांत चित्त होकर के विराजमान परंत तुमने अपने कटाक्ष से पहले मुझे सम्मोहित किया जैसे एक प्रसिद्ध कुशल चोर कोई जादू की बुकनी किसी की आंख में झोंक दे उसके ऊपर डाल दे और वो मोहित हो जाता है ऐसे पहले तुमने जादू की बुकनी के द्वारा अपने कटाक्ष के द्वारा मुझे मोहित किया है और मेरे सामने हरा होकर के के आंखों सामने मेरी बंशी को तुमने चुरा लिया है चुरा लिया है तुमने वंशी चुराई अब मैं भी पीछे नहीं रहूंगा मैं अपनी बाहुपाश में तुमको बांध करके तुम्हारे सब बसन आभूषण इनको छोड़ा लूंगा और कुंज रूपी कारागार में कंदर्प महाराज उनके पास में मैं तुमको ले जाऊंगा ऐसा कहकर के श्री राधिका उनको पर्रमण में लेकर के श्री श्याम सुंदर जिस समय बरबस श्री राधिका उनको कुंज में पधारते हैं बोलो प्रियालाल की जय वहां अपूर्व से श्री प्रियालाल इनका मिलन प्राप्त होता है श्री तुलसी मंजरी जी उस समय ल इन दोनों को के चरणों में जाकर के विराजमान होती हैं और दोनों को बुलाती हैं वो जो बंशी उस बंशी को किसी बदरिया के ऊपर जटला फेंकती हैं बदरिया उस बंशी को लेती है और वो बंशी श्री वृंदा जी के पास में पुनः आ जाती है श्याम सुंदर के हाथ में पुनः वंशी लौट करके घूम करके आती है श्री रूप जी उस समय श्री प्रियालाल दोनों को लेकर के आनंद पूर्वक पधा रही नुकुंज में मिलन के पश्चात श्री प्रियालाल दोनों को पधरा करके रूप जी उस समय आई है पंदिजा भिमर्षण उस समय उपागतम तम ललता कोपना हम दूर तस्तिष्ठ किमर्थ नागता वैशी यदि ये नई विद्यते धाष्ट न चेत फलम आश्वस्यति श्री ललताजी उस समय वंशी जो हैं उन वंशी को श्री बृंदा जी वंशी को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री का को लेकर के जितनी भी सखीगण हैं वे सब उस समय श्री राधा कुंड पर पधारी राधा कुंड की अपूर्व शोभा वहां विराजमान हो रही है श्री चंपकलता जी ने तुंग विद्या जी ने सब ने श्याम सुंदर को खूब चलाया कु की है ऐसे श्री प्रियालाल जिस समय श्री राधा कुंड में पधारे उस समय आनंद पूर्वक आप विराजमान है श्यामचंद्र कह रहे हैं कि ये गोपियां बिंदुच्युत नामक जो श्रृंगार है उसमें बड़ी कुशल हैं। माने कपोल के ऊपर ठोड़ी के ऊपर श्याम बिंदु को स्थापित करने का इनको खूब अभ्यास है बिना हिले ये श्याम बिंदु कपोल के ऊपर कहीं भी विराजमान करने में बड़ी कुशल हैं, तो उस अभ्यास का दुरुपयोग करते हुए ही इन्होंने मेरी वंशी चुराई है हाथ की इतनी सफाई है कि इनको तो नित्य का अभ्यास है बिंदु वो श्याम बिंदु जो है उनको ठोली के ऊपर लगाने चुभक के ऊपर लगाने का इसलिए इन्होंने ही मेरी वंशी से चुराई है श्री प्रियालाल उनके साथ में विलास करते हुए श्री शामसंदर उस समय कुंज में प्रवेश कर रहे हैं आ, कुंज से बाहर पधारे श्री राधा कुंड जो है वो राधा के कुंज पधारे श्री प्रिया की मिलन की जो शोभा है उस मिलन की शोभा का जितनी भी सखीगण हैं वे उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं श्री राधिका का रूप वर्णन उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सब मध्यान्ह योगपीठ में जिस समय विराजमान हुए श्री प्रिया जी श्री राधिका की रूप माधुरी उन रूप माधुरी का वर्णन करते हुए विराजमान षड ऋतु जो है वो षड ऋतुओं की अपूर्व शोभा उनका दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत बसंत ये सब की अलग अलग प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठों में श्री श्याम सुंदर आगे आगे जा रहे हैं प्रियालाल सखीगण श्री प्रियालाल प्रिया इन दोनों को बीड़ा समर्पित करती हुई पान समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं श्री राधिका अपने बाएं हाथ की उंगली द्वारा पांग ग्रहण कर रही हैं श्री कृष्ण उनको जिस समय पांग प्रदान कर रही हैं श्याम सुंदर उस समय अपने श्रीहस्त से प्रिया लालजी को लालजी प्रिया को पांग जो है उनको अरोगाती हुई अपूर्व से विराजमान हो रही हैं श्री बृंदा जी उस समय बन माल आ, की पालिका होकर के विराजमान हैं वे किंचन विवक्षुपुर संतया चलात् आयाम वन पाल आयाम उस समय हे प्रियालाल आप पधारो पधारो वो वंशी दैव योग से अपने आप बज उठती है और दैवयोग से जिस समय बज, बजती है उस समय वृंदावन के जितने भी पशु वे भी सब रोमांचित हो जाते हैं श्री वृंदा देवी आगे आगे चल करके वृंदावन की एक एक शोभा जो हैं उनका वर्णन करती हैं और कह रही हैं ये बसंत कांत नामक वृंदावन के प्रवेश में हमने प्रवेश किया है वहाँ पर बसंत की अपूर्व सुगंध चारों ओर फैल रही है सुंदर जहाँ होली के जितने भी सामग्री पिचकारी वे रखी हुई हैं श्री प्रियालाल आनंदपूर्वक होरी खेलते हुए वहाँ विराजमान हो रहे हैं श्री श्याम प्रिया का अपने हाथ से श्रृंगार करते हुए विराजमान श्री प्रिया में कभी कपटमान उत्पन्न हो उस कपटमान को मनाते हुए भी श्री श्याम सुंदर आनंदपूर्वक विराजमान हो रहे हैं ऐसे ही वृंदावन की बसंती शोभा का दर्शन करने के बाद में फिर श्री श्याम सुंदर ग्रीष्म ऋतु जो हैं उस ग्रीष्म ऋतु में अभी बसंत ऋतु में ही बसंत में जो होरी लीला उस होरी लीला के लिए विराजमान हो रहे हैं सुंदर अति सूक्ष्म आवरण वाले लाख के बने हुए घड़ा हैं जिनको आकाश में उछाला जाए हवा से वे घड़ा अपने आप छिन्न भिन्द हो जाए परंतु किसी के चोट नहीं लगे इतने कोमल हैं परम कोमल कि वायु में ही बेचूर हो जाए और उनसे जल गुलाल वो अपूर्व रूप से बरस रहा है सुंदर कस्तूरी की पिचकारी श्री श्याम सुंदर ने जिसमें प्रिया श्री विशाखा से बात करने में लगी हुई थी उस समय सुंदर पिचकारी उसका प्रयोग किया श्रीप्रिया एकदम चौंक जाए और अपने बाएं हाथ से जो पिचकारी की धार अपनी हथेली के ऊपर लें वहां से छिटक करके कस्तूरी की जो श्याम बिंदु वो श्रीप्रिया के कपोल के ऊपर मुख के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं श्याम सुभगत सुंदर छीटें की लागी चंदन की श्री प्रिया भी चंदन जो है उनको फेंक करके मारे श्याम सुंदर के नील मुक्के ऊपर वो अपूर्व शोभा वो प्रकट हो रही है होली लीला के पश्चात श्री श्याम सुंदर उस समय निदाग सुबह नामक जो कुंज है उस निदाघ सुबह कुंज में आप पधारें जहां ग्रीष्म ऋतु की अपूर्व सुंदर शोभा हो रही है सुंदर फुहारे चल रहे हैं पुष्प खिल रहे हैं झूलाए पड़े हुए हैं श्री ग्रीष्म ऋतु उनकी शोभा का दर्शन करने के पश्चात फिर श्री वर्षा प्रहर्ष नामक वन में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया जहां वर्षा की अपूर्व सुंदर शोभा सुंदर हिडोला जहां पर पड़े हुए हैं झूला श्री प्रिया लाल इनको सखीगढ़ झुलाए श्याम सुंदर का के सामने वाला जो वृक्ष है उसको मैं छू तो श्री श्याम तेज से झोटा दे रहे हैं प्रिया घबरा रही है बोला प्यारे धीरे धीरे परंतु श्री श्याम मान नहीं रहे हैं श्री जब ऊंचे झोटा आते हैं श्री प्रिया श्याम के कंठ को ग्रहण करती हुई विराजमान हो जाए जैसे तैसे श्याम ने झोटा धीमे किए रुके रुके उसके पहले ही श्री प्रिया झूला से कूद पड़े और छाती के ऊपर हाथ रख करके कहे हाय हाय आज तो गले भी हो गया ये श्वास चल रही है बोले हाय ये तो मुझे गरा देते सारी सखी उस समय श्री प्रिया लाल दोनों का आलिंगन करती हुई विराजमान हो ऐसे झूला लीला उस झूला लीला का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं फिर शरद ऋतु वो शरद ऋतु की अपूर्व शोभा जहाँ पर शिवप्रिया अपूर्व रूप से गायन करते हुए शरदा बोध नामक जो बंद विभाग है उसमें आ रहे हैं वहाँ पर शिवप्रियालाल ये नित्य लीला है मध्यान्हन काल में रोज हो रोज होती है सभी लीलाएं, वर्ष भर की जो लीलाएं हैं वो ये नहीं है कि आ, होली के समय ही होली होती हो यहां पर नित्य होकर के ये विराजमान है उन लीला में विराजमान फिर हेमंत शोभा जो है वो हेमंत शोभा उसकी हेमंत बंद उनकी शोभा में वृंदावन की अपूर्वी जो शोभा उस शोभा का दर्शन कर रही हैं और हेमंत शोभा रूप जो वृंदावन उसमें विचरण करते हुए ये हल्की ठंड है उसमें विराजमान हैं सब अपूर्व से आनंदित हो रही हैं और फिर इसके बाद में शिशुरा मोद वहाँ पर सुंदर सौर रखी हुई हैं अंगीठी जल रही हैं शीतल ठंड है और श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक जहाँ सौर में आनंदपूर्वक शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री प्रियालाल उनमें स्वामी जी में प्रेम वैचित्र्य दशा जो है वो प्रेम वैचित्र्य दशा उदय हो जाती है किसी भौरे को जब श्याम सुंदर ने हटाया श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आओ कोई सखी कह रही है कि अहो गतो मध्सूदना श्याम सुंदर चले गए मध्सूदन चला गया इन्होंने तो कहा मध्सूदन का अर्थ है भौरा कि भोरा दूर हो गया है चला गया है परंतु तो श्री प्रिया इतना मात्र सुनकर के हाय गए एकदम व्याकुल हो जाए कह रही हैं कि ब्रिज हाँ में कहीं केशी दैत्य दोबारा आ गया क्या क्या इंद्र ने दोबारा कोप किया हाय प्यारे कैसे एकाएक एक चले गए पास में विराजमान हैं गलवैया दिए हुए परंतु तो प्रिय संध कर शेपी प्यारे का संघर्ष होने पर भी मदनावेश संभ्रमात् मदन के आवेश के कारण जहां श्री प्रिया में मिलन में बिरह का भाव उत्पन्न हो उसका नाम प्रेम वैचित्य वो प्रेम वैचित्य यहां प्रकट हो रहा है श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं प्रिय ये कैसा संभ्रम है संभ्रम है ऐसा जिससे मैं कहा प्रिया को अब होश आया और होश आकर के कभी प्रयास करती हुई भी विराजमान है कि श्याम तुम्हारे बक्षस्थल में ये कौस्तुमणि में ये कौन दूसरी प्रिया को तुमने अपने हृदय में बैठा रखा है श्री श्याम सुंदर कहें बलिहारी जाऊं प्रिय आपकी ही छवि है और आप इस अपनी छवि को चंद्रावली समझ रही हैं मान धारण कर रही हैं ऐसे मिथ्या मान उनको धारण करते हुए भी श्री श्याम श्री प्रिया विराजमान हो रही हैं फिर श्री ललित नंद कुंज में प्रियाप्रियालाल आए आनंद पूर्वक वहाँ शर्वत रखे हुए हैं सुंदर उस मधुपान को करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं प्रियालाल दोनों ने आनंद पूर्वक उस समय शयन किया शयन करने के लिए आप अनंग रंग कुंज में पधारे हैं श्री प्रियालाल जब दोनों ने शयन कर लिया उस समय सुख सारिका द्वार के ऊपर विराजमान होकर के श्री प्रिया की अपूर्व माधुरी उस माधुरी का गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं सुख श्याम सुंदर की माधुरी का गायन करें सारिका श्री प्रिया जी की माधुरी का गायन करें दोनों प्रियालाल अपनी प्रशंसा सुनकर के उस समय आनंदित हो रहे हैं लजा रहे हैं और शिव प्रिया जी शुक को बुलाती हैं कि शुक यहाँ आओ वो शुक उतर करके आते हैं शिवप्रिया के चरणारिंद में लीला शुक अपने मस्तक को झुकाते हैं शिवप्रिया आशीर्वाद देती हैं कि हे शुक तुम चिरजीवी हो करके विराजमान हो ऐसे ही सारिका सुधी वो भी उतर करके आती हैं श्याम सुंदर के चरणों में जिस समय प्रणाम करती हैं सिर्फ झुका करके श्याम सुंदर आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव और कह रहे हैं अरि सारिका तू जो प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रही थी उसमें यह बात तो तूने ने कही नहीं तो श्याम सुंदर के हृदय में जो नई नई तरंगे उठ रही हैं उन तरंगों को श्री श्याम सुंदर उस समय सारिका को सिखाते हैं श्री किशोरी जी उनके हृदय में जो तरंग उठ रही हैं उन तरंगों को श्री किशोरी जी आप श्री शुक जो हैं उनको सिखाती हैं कि बोल सुख श्याम सुंदर के इस गुण का तो तुमने वर्णन किया ही नहीं इस गुण का तो वर्णन किया ही नहीं इतने में ही मध्यान्ह जब व्यतीत हो जाता है व्यतीत होने को आता है इतने में ही कहीं से जटलाजी आती हैं और जटलाजी आकर के कहती हैं अरे ये लाली हैं तो केवल बात करने तो ना फुर्सती नोरी करने में लगी भही हैं सूर्य पूजन को तो समय है क्यों और अभी तक तुम्हारा सूर्य पूजा नहीं श्री ललता जी बहाना बनाती हैं बोल बहुत देर से बैठी है परंतु तो कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है पूजन कैसे कराएं बिना पुरोहित के बोले क्यों सबने ब्राह्मण कहेंगे बोले बसदेव जी ने नौता दिया है तो सब नौता खाने के लिए गए हैं बोले अभी तक नहीं आए बोले कोई ब्राह्मण उपलब्धि नहीं है बोले कहीं ढूंढ करके लाओ और उस समय श्री ललता मधुमंगल से कहें बोल मधुमंगल श्याम किसी को ब्राह्मण को ढूंढ करके लाओ मधुमंगल और श्री ललता उस समय श्याम सुंदर को वेश धारण करा कर ब्राह्मण का और उस समय लेकर के आती हैं और सुंदर को लाकर के और उस समय श्यामचंद सुंदर सुंदर ब्राह्मण वेश धारण किए हुए आप विराजमान हैं मधुमंगल कहते हैं बोल बड़े कठिन में ये गर्गाचार्य के शिष्य हमको मिले हैं बोल सूर्य पूजन करा देंगे बोले अरे सूर्य पूजन में तो इनकी स्पेशलिटी है उसमें तो ये विशेषज्ञ होकर के विराजमान हैं श्री श्याम सुंदर पूछते हैं अच्छा कौन को सूर्य पूजा करनी है जटला कहती है मेरी ये पुत्र बधु जो है ना इनको सूर्य पूजन करना है बोले अच्छा ठीक है पहले ब्राह्मण का वर्ण करो पुरोहित का श्री राधिका जैसे ही श्री श्याम सुंदर की श्रीहस्ती के ऊपर श्री परिसर बांधना चाहती है कलावा बांधनी चाहती हैं बोले ना ना ना, हम ब्रह्मचारी हैं हम प्रमदा का स्पर्श नहीं करते हैं बस एक काम करो ये कुश जो है उसको हमारे हाथ के ऊपर छुपा दो इतने में वो परिसर बंधन की जो विधि है वो पूर्ण हो जाएगी और श्री राधिका मुस्कुराती हुई कु से श्री श्याम सुंदर के हस्त का स्पर्श कराती है पुष्प से स्पर्श कराती है बोले हो गया हो गया हो गया पर्सन की विधि पूरी हो गई अच्छा इन यजमान का जो पूजा कर रही हैं, इनका नाम क्या है और उस समय श्री जटलाजी कहते हैं कि इनका नाम राधा है राधा नाम सुनते ही श्याम सुंदर की अद्भुत दशा हो जाए बोला राधा रानी की जय राधा नाम की मधुरमा उसका आस्वादन करके श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत विमोहित हो रहे हैं कह रहे हैं अच्छा ये वे तो राधा नहीं है जिनकी पतिव्रता पने की कीर्ति त्रिलोकी में विख्यात है आह इनका नाम बड़ा सुना था आज इनका दर्शन भी पहली बार हुआ है देख करके परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है और श्री श्याम सुंदर उस समय काल्पनिक जो मंत्र हैं उन काल्पनिक सूर्य मंत्रों के द्वारा श्री सूर्य को अर्घ प्रदान कर रहे हैं और जटला के रही हैं ये कौन सा मंत्र है कभी सुना तो नहीं ऐसे मंत्र मधमंगल के हैं अरे डोगरी तू का जाने तू तो गोबर शास्त्र और उनकी शाखा इनके विषय में तुम क्या जानती हो तुम कुछ नहीं जानो तुम तो गोबर थापो जानते नहीं हो ये लल्ना हितकारी तृतीय पुरुषार्थ साधिका यह कौशुमे शुभी शाखा की दिव्य ऋचा है उन्हें हाँ ऐसे ही है सारी सखी हंस रही हैं कि मधुमंगल कितना सत्य बोल रही हैं कि लल्ना हितकारी कौसुमे शुभी शाखा कौश कुसुम का ईशु माने बाण कुसुम बाल कौन है बोले कामदेव तो कामदेव के जो संहिता है वो कामदेव की संहिता की तृतीय पुरुषार्थ साधिका तृतीय पुरुषार्थ कौन है धर्म अर्थ काम तो काम हुआ तृतीय पुरुषार्थ तो कौसुम शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी लल्ला माने अनुरागवती किसी गोपी के अनुरागवती किसी नारी के चित्त को उसके आनंद को प्रदान करने वाली ललना हितकारी ये ऋचा है बूढ़ी डोकरी कहे बोले हाँ बेटा तू सही कह रहे हो मोकू का पता हम लोग कोई पढ़ी लिखी है क्या ज्यादा तुम तुम जानने वाले हो बेटा बोले हाँ ये तो मैं तो पौन मास जी का नाती हूं सारे वेद सब पुराणों को मैं जानने जानने वाला हूं श्री शाम सुंदर काल काल्पनिक मंत्रों के द्वारा और श्री सूर्य का पूजन कराएं और उस समय यही कहें कि हे प्रिय इस मित्र को तुम आनंदित करो और मित्र शब्द के दो अर्थ मित्र शब्द ये नपुंसकलिंग में आए तो उसका अर्थ होता है दोस्त सखा और यदि पुण्लिंग में आए तो मित्र शब्द का अर्थ होता है सूर्य तो इस मित्र को तुम प्रसन्न करो मित्रनंद है ऐसा कहकर के जो कह रही हैं माने मुझ मित्र को आनंदित करो और जटला जी कोई नहीं समझ रही है सब सखी समझ रही हैं कि श्याम सुंदर सखा का ये ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं उस समय पूजन किया श्री मधुमंगल कहते हैं दक्षिणा दो श्री कृष्ण कहते हैं ना ना मैं तो परोपकार के लिए यह कार्य करता हूं तुमको कोई मिल नहीं रहा था इसलिए पूजा कराने के लिए आ गया हम दक्षिणा के लोग नहीं हैं मधुमंगल कहते हैं नाना ऐसे नहीं है बिना दक्षिणा दिए कोई यज्ञ पूरा होगा क्या दक्षिणा तो दो मधमंगल उस समय श्री राधे अपने अंगूठी उतार करके जिस समय मधुमंगल को स्वर्ण दक्षिणा प्रदान करती हैं बोल मैं ब्राह्मण भी तो हूं ब्राह्मण की दक्षिणा और तो दोिणा श्री राधे का दूसरी अंगूठी उतार करके मधुमंगल को दे श्री मधुमंगल तुरंत अंगूठी अपने हाथ में पहन ले खूब आशीर्वाद दे रहे हैं श्री मधुमंगल उस समय श्री जटला जी कह रही है कि हे ब्राह्मण देवता ये जो सूर्य पूजन की जितनी भी पूजा पत्री की फल मिठाई जो सामग्री है इसको ले जाओ श्री कृष्ण ना, ना ना हम वैष्णव हैं और विष्णु प्रसाद के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं इसकी जरूरत नहीं है यहाँ के वृंदावन के बंदर मोर ये आनंद पूर्वक इस प्रसाद को खाएं मधमंगल बोले बा ऐसे को छोड़ो थोड़ी जाएगा हमने पूजा करी है तो हम तो लेंगे ही तुम मत खाना और ऐसा कहकर के, के मधुमंगल अपने दुपट्टा में पूरी पूजा की सामग्री बांध ले पोठरी बांध करके कंधे के ऊपर रख करके मधुमंगल जिस समय चले सारे सखा के में भैया कंधा पे ऊपर तो बड़ी पोठरी बधी भैया का सब टूट पड़े सब खा जाए ऐसे आनंद पूर्वक आप पूजन कराए सूर्य पूजन करके श्री राधिका उनको संग में लेकर के श्री श्याम सुंदर श्री जटला जी उस समय लौट करके जाएं इस प्रकार मध्यान्ह में मिलन हो करके सूर्य पूजन हो करके ये जो मध्यान्ह लीला उस मध्यान्हन लीला में श्री राधिका कृष्ण का स्मरण करती हुई आप आनंद पूर्वक अपने भवन में पधार रही हैं बोलो श्री लालीलाल की जय प्रियालाल का ये जो नित्य विलास जिसमें अनंत अनंत लीलाए निरंतर निरंतर विराजमान और जितनी भी नैमित्तिक लीलाएं प्रति वर्ष होने वाली वार्षिकोत्सव की वे लीलाएं भी अपूर्ण से समाहित होकर के विराजमान हैं। मध्यान्ह लीला बहुत बड़ी बोलो श्री लाली लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय नौ गौर बो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि